बीटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में अध्याय 2 जिज्ञासु व गुरु की भेंट हमें कभी स्वयं को अन्वेषण से दूर नहीं ले जाना चाहिए हम अपने सारे अन्वेषण के अंत में उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां से हमने आरंभ किया था और उस स्थान को पहली बार जानेंगे टी एस इलियट उस रात मैं अन्य 5000 लोगों के साथ एक हॉल में बैठा था जो जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा रखते थे स्पीकरों से रॉक संगीत सुनाई दे रहा था और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में रोशनी ने गहरे अंधेरे और सुनसान कोनों को भी रोशन कर रखा था उस कमरे में एक प्रत्यक्ष ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता था फिर उस वक्ता उपस्थित फिर वक्ता उपस्थित हुआ वह वह बहुत ही सुंदर सुसभ्य वह बहुत ही सुंदर सुसभ्य तथा आकर्षण व्यक्तित्व का स्वामी था उसने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात इस तरह कही कि पूरे 2 घंटों गंट, तक श्रोता को श्रोता उसके साथ भावुक होकर कोस्टर की सवारी करते रहे उसने हमें हंसाया रुलाया यह सोचने पर विवश किया कि हम वैसे क्यों जी रहे थे जैसा कि अब तक जीते आए थे और हमने और हम में से प्रत्येक हालात को और बेहतर कैसे बना सकता था उसने अपने बचपन के बारे में बताना बताया कि वह किस तरह अपने पिता के निधन के बाद पला बढ़ा उसने बताया कि वह जब कैंसर की चपेट में आया तो उसे जीवन की सादगी से भरपूर तुरंत सामान्य किंतु अपेक्षित उपेक्षित बातों से संपर्क साधने में सहायता प्राप्त हुई और उसने अपनी कई बातों से हमें हंसा हंसा ही दिया जैसे आप जिंदगी से जिस एक बात की अपेक्षा रखते हैं वह अनपेक्षित अनपेक्षित है और अगर आप ईश्वर को हंसाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी योजनाएं अवश्य बताएं मैंने उसकी विनम्रता को भी सहारा उसने कहा कि वो कोई गुरु नहीं बल्कि जीवन का एक छात्र था और मजाक में कहा कि जब भी वह सुबह की प्रार्थना करता है तो उसमें यह पंक्ति अवश्य शामिल होती है हे hey ईश्वर कृपया मुझे वैसा व्यक्ति बनने में सहायता प्रदान करो जैसा कि मेरा कुत्ता मुझे समझता है उसने अपने प्रदर्शन के दौरान बार-बार यही बात दोहराई आपके घाव निश्चित रूप से आपकी बुद्धिमत्ता में बदलने चाहिए यदि आप चाहें तो जिन पत्थरों से लड़खड़ा रहे हैं वही आपके लिए ऊपर जाने के पायदान बन सकते हैं संकट व त्रासदी के समय उत्पन्न होने वाले अनूठे अवसर को हाथ से जाने ना दें आपका जीवन उन सभी बातों से ही कहीं बेहतर हो सकता है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है वक्ता ने अपने व्याख्यान के अंत में प्रत्येक श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया था चारों ओर सन्नाटा छाया था और हम सब उसके एक-एक शब्द -एक को मानो पी रहे थे उसने निम्न वक्तव्य के साथ अपना प्रदर्शन समाप्त किया अधिकतर लोग अपनी मौत के पास आने तक अपनी मौत के पास आने तक भी यह नहीं जान, जानते जानते कि उन्हें कैसे जीना चाहिए और यह बहुत ही लज्जाजनक है अधिकतर लोग अपने जीवन का सबसे बेहतरीन भाग किसी कोने में बैठकर टीवी देखने में ही बिता देते हैं अधिकतर लोगों की मौत 20 साल की आयु में ही हो जाती है पर उन्हें 80 साल की आयु में दफनाया जाता है कृपया अपने साथ ऐसा न होने दें श्रोताओं ने गड़गड़ाहट से भरी करतल ध्वनि के साथ खड़े होकर उसका स्वागत किया और वह मंच से चला गया मैं वहीं चुपचाप बैठा रहा क्योंकि दिमाग में एक के बाद एक प्रश्न उमड़ रहे थे मैं अपने जीवन में इतना खालीपन क्यों महसूस कर रहा था भले ही मैं कितना ही भी और धन क्यों ना कमा लूं या कितनी भी सफलता क्यों ना पा लूं मुझे यह बात मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था मैं यह भी विचार कर रहा था कि क्या मेरे द्वारा चुना गया करियर वही था जो कि मैं अपने लिए चुनना चाहता था या फिर कुछ ऐसा था जिसे मेरे जीवन का काम बनना था इसके साथ ही मैंने अपने आप से यह प्रश्न भी पूछा कि क्या मैं अपने जीवन में सभी सच्चा प्यार कभी सच्चा प्यार पाऊंगा और क्या सचमुच सच्चे हमसफर को हमसफर हो सकते हैं मेरे लिए यह बड़ी रोचक बात थी कि जब मैंने अपने लिए थोड़ा सा समय शांत और स्थिर रहने के लिए निकाला तो मेरे दिमाग में अनेक प्रश्न उत्पन्न होने लगे थे मैं जितना अधिक गहन विचार करता था और अधिक प्रश्न उत्पन्न होते चले गए क्या मेरे पास कोई चुनाव था कि मेरा जीवन कैसा होगा अथवा यह सब किसी विशाल योजना के अधीन पहले से ही तय कर दिया गया था अगर मेरे पास चुनाव की सुविधा थी तो ऐसा क्या था जो मुझे लगता था लगता मुझे हालात को और बेहतर बनाने से रोक रहा था क्या वास्तव में मेरे लिए कहीं बेहतर और अच्छा जीवन प्रतीक्षा कर रहा था या यह केवल एक इच्छा मात्र थी मैंने यह भी सोचा कि यह रेचल और मेरे बीच जो भी घटा क्या वह प्रकृति की किसी अदृश्य योजना का एक हिस्सा था या फिर हमारे साथ जो भी घटता था घटता है वो हमारे निजी चुनावो के प्रतिबिंब के अतिरिक्त कुछ नहीं होता व्यवसाय को अपने परिवार से आगे रखना अपनी जरूरतों को सबसे पहले पूरा करना विशाल हृदय करुणामय तथा दूसरों की देखरेख करने वाला बनने की बजाय अपनी मर्जी से सब कुछ करते चले जाना मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों के बारे में सोचने लगा फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया था मैं उन उन उत्तरों को पाने के लिए प्रार्थना करने लगा केवल कुछ ही मिनटों के बाद ऐसा लगा मानो किसी ने मेरा नाम पुकारा हो मैंने आसपास देखा परंतु मुझे कोई परिचित दिखाई नहीं दिया पिछली रात के पीड़ादायी अनुभव के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि मैं था कि क्या मैं पागल हो रहा हो रहा था केवल 24 घंटे पहले ही मेरे साथ अनुभव हुआ था कि एक स्वयं प्रकाश से मेरा पूरा शरीर भर गया था और मुझे एक संदेश प्राप्त हुआ जीवन एक खजाना है और तुम अपने बारे में जितना जानते हो तुम उससे कहीं अधिक हो और अब लगभग खाली हो चुके ऑडिटोरियम में मुझे कोई मेरे नाम से पुकार रहा था जहां मैंने हाल ही में कभी भुलाए न जाने जा सकने वाले सेमिनार में हिस्सा लिया था मैंने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से अपना नाम सुनाई दिया मैंने झट से आंखें खोली पर कोई परिचित नहीं दिखा हालांकि इस बार मुझे अपने साथ बड़ी कुर्सी पर एक विचित्र परंतु निश्चित रूप से संकेत दिखाई दिए वहां एक सफेद रंग का लिफाफा रखा था जिस पर लाल रंग की स्याही से सुंदर लिखावट में मेरा नाम लिखा गया था वो मुहरबंद था मैंने उसे खोलकर पढ़ा डर अपने जीवन को एक झूठ की तरह जीना बंद करो अपने प्रति सच्चाई अपनाओ और नियति स्वयं तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी मैं तुमसे मंच के पीछे मिलूंगा तुम्हें मिलूंगा वैसे तुम्हारी शर्ट प्यारी लग रही है मुझे धारियां पसंद हैं यह सब हो क्या रहा था बेशक इवान ने मुझसे मुझ कहा था कि इस प्रेरक कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण होगा पर यह तो निश्चित रूप से कुछ अनूठा ही होने जा रहा था मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं सोचने लगा कि क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था या मुझे किसी खतरनाक परिस्थिति की ओर खींचा जा रहा था परंतु उस प्रेरक वक्ता ने मेरे भीतर तक कुछ हिला कर रख दिया था मानो उसने कुछ ऐसे बीज बो दिए थे जो अब अंकुरित हो रहे थे मेरे दिमाग में एक शब्द झट से कौद कौद गया विश्वास मैंने वो कागज उठाया और उसे अपने गुची ब्रेकफास्ट के हवाले कर दिया फिर मैं अपने स्थान से उठा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस मंच की ओर बढ़ गया जहां कुछ देर पहले उस वक्ता ने अपनी बात कही थी मैं मंच के पर्दों के और बढ़ा और पीछे गया तो चारों ओर चारों ओर अफरा-तफरी मची थी वक्ता तो दिखाई नहीं दिया किंतु ऑडियो वीडियो तकनीशियन अपने काम में मग्न दिखाई दिए वे लोग अपने उपकरणों को एल्युमिनियम के बक्सों में सहेज रहे थे ऐसा लगा मानो किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं गया जब मैं वहां से धीमी रोशनी जब मैं मंच के पिछले हिस्से की ओर बढ़ता चला गया तो एक दरवाजा होले से खुला वहां से धीमी रोशनी दिखी जिसमें उस नीम अंधेरे में डूबे स्थान को जगमगा दिया हालांकि सुनने में अजीब लगेगा पर मुझे पर मुझे लगा कि मुझे उस दरवाजे से भीतर जाने को कहा जा रहा था सच कहूं तो ऐसा लगा मानो कोई मुझे उसकी दिशा में खींच रहा था मैं वहां से निकला मैं वहां से निकला और एक गलियारे में आ गया गलियारे से जाते हुए मेरा दिल धक धक धक कर रहा था और बेचैनी के मारे पेट में उथल-पुथल मत मच, उथल-पुथल मची थी शरीर में एक अजीब सी थरथराहट के साथ यह अनजाना विश्वास भी वना परहा था कि कहीं कोई था जो सारी बातों का ध्यान रख रहा था वो गलियारा एक कमरे के दरवाजे के सामने समाप्त होता जिस पर एक झिलमिलात सितारा बना था मैंने उस अनुमान लगा मैंने अनुमान लगाया कि वो कमरा उस ऑडिटोरियम में प्रदर्शन के लिए आए कलाकारों के ड्रेसिंग रूम के रूप में आरक्षित रहता था रहता होगा मैंने दरवाजे को तीन बार खटखटाया किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया मैंने इस बार थोड़ा और जोर से खटखटाया खट तब भी कोई जवाब नहीं आया मैं कुछ पलों तक प्रतीक्षा करता रहा और फिर यही सोचा कि शायद मैं अपना समय नष्ट कर रहा था उस नोट में मुझसे मंच के पीछे जाने को कहा गया था परंतु वहां तो कोई नहीं कोई भी नहीं था बातों के कोई तुक समझ नहीं आ रहे थे मैं थकान से चूर था और मुझे वाकई गहरी नींद लेने की जरूरत थी पूरे दो दिन बहुत बेचैनी में बीते थे और शायद एक कप गर्म चाय मेरे दिमाग की सनसट करती नसों को आराम दे सकती थी मैं मुड़ने ही वाला था कि मानो किसी जादू से दरवाजा अपने आप खुला खुल गया मैं दरवाजे के दूसरी ओर तो किसी को नहीं देख सका पर दरवाजा पूरी तरह से खुला था। जो ही मैंने कमरे में कदम रखा तो जो दिखाई दिया उसे देखकर मैं दंग रह गया। फर्श पर गुलाबी पत्तियां बिखरी गई थी। मेरे सामने एक लंबी सी आकृति लाल सुर्ख रंग का चोगा पहने खड़ी थी। जैसा कि नेपाल के लामा पहनते हैं। उनकी पीठ मेरी अडोर खड़े थे उनके चोकों की बारीक कारीगरी ने अपना ध्यान मेरी ओर खींचा यह बहुत ही सुंदर और रंगों में रंगों से सजी थी पता नहीं क्यों मैंने खुद को विश्रांत पाया और चैन की सांस ली आप मुझसे ना पूछें पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा मानो मैं किसी दोस्त के पास आ गया था वह आकृति धीरे-धीरे नाटकीय रूप से वेरी मोर मूडी मेरी आंखों में सीधा देखा ऐसा लगा मानो उन्होंने अपनी उस नजर से ही मेरी आत्मा तक को छू लिया था मैं अपने जीवन में कभी ऐसे किसी शक्तिशाली व्यक्तित्व से नहीं मिला था वह एक सांवले रंग के युवक जैसे दिख रहे थे और गढ़े हुए शरीर के साथ सिर पर घने बाल थे मानो बीते युग के कोई ग्रीक देवता अथवा हॉलीवुड का कोई फिल्मी नायक और उनकी आंखें मैं उन आंखों को कभी नहीं भूल सकूंगा मैं आज तक ऐसी उल्लेखनीय और भेद देने वाली आंखें नहीं देखी थी वे कौन थे वे मुझे डॉक्टर की लगाई क्यों देख रहे थे मुझे उनसे भय का अनुभव क्यों नहीं हो रहा था मैं मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा उस सारे अनुभव ने मुझे स्तब्ध कर दिया मन में शांति छाई रही और वो अजनबी भी बिना किसी भाव के स्थिर खड़ा रहा फिर उनके मुख पर एक धीमी सी मुस्कान खिल गई और आंखें किसी बच्चे की आंखों की तरफ चमकने लगी वे विश्वास से भरे स्वर में बोले डर केवल तुम ही अपनी नियति यानी किस्मत को पा सकते हो केवल तुम ही यह जान सकते हो कि तुम्हारे कौन तुम्हारे लिए कौन सा पथ चुना गया है वो पथ जिस पर चलने के लिए तुम्हारा दिल तुम्हें पुकार रहा है पर एक मार्गदर्शक होने से रास्ता कहीं सरल हो जाता है हमारे हम सभी हम सभी को जीवन में एक अच्छे कोच की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने विशाल जीवनो तक पहुंच सकें सेन गुरु कहते हैं कि शिष्य प्रस्तुत होगा तो गुरु स्वयं उपस्थित हो जाएंगे जब भले ही अब भले ही इस वाक्य का बहुत बार प्रयोग किया जा चुका है परंतु यह आज भी उतना ही सत्य है मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने अपने अंतरात्मा के स्वर को मान दिया है और आज आप यहां तक आए मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ सान के बारे में जानता हूं मैं तुम्हारी पीड़ा के बारे में जानता हूं मैं तुम्हारे भ्रम के बारे में जानता हूं मैं तुम्हारी कुछ आकांक्षाओं के बारे में भी जानता हूं मेरी आकांक्षाएं आप कहना क्या चाहते हैं मैंने भोले से पूछा आज इस ग्रह पर जिस प्रकार बहुत से जिज्ञासु हैं तुम भी उनमें से एक हो यह दुनिया बदल रही है क्योंकि अब तक जो लोग सामान्य जीवन जीना चाहते थे वे अपने सुविधाजनक दायरे से बाहर आ रहे हैं ताकि असाधारण के इस घेड़ भिहड, घेड़ता का अनुभव कर सके लोग अब अपनी प्रामाणिक शक्तियों से दूर रहते हुए आधा अधूरा जीवन नहीं जीना चाहते वे एक महान जीवन जीने जीते हुए आकाश में उड़ना चाहते हैं चलता है क्योंकि बीच चलना चाहते हैं और सितारों के साथ नाचना चाहते हैं उनका ये उनका वह बलशाली शोर अपने आवेग के साथ पूरे कमरे में व्याप्त हो गया काव्य हंसने लगे कैसी दिल को दिल को छू लेने वाली हंसी थी माफ करना डर मैं थोड़ा बह गया था। जिवन की आस में आगे आ रहे हैं बहुत से लोगों ने शिकार की भूमी का करने से इनकार कर दिया है वे अब वे अब और अब वे विजयी बनना चाहते हैं बहुत से लोग गहराई तक अपने भीतर उतर रहे हैं और अपने भय को वश में कर रहे हैं सारी दुनिया में लोग उद्धार हो रहे हैं वयस्क होने की प्रक्रिया में लोग अपने भीतर के जिस उल्लेखनीय उस निराशा निराले हिस्से से परे हो गए हैं अब वे उसे वापस पाने का दावा करने लगे हैं वास्तव में जीवन को उठने के लिए असाधारण अवसर है सारी दुनिया रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनती जा रही है दर्शक मनुष्य के लिए इससे पहले कभी ऐसा बेहतर समय नहीं आया था मुझे तो यह सब वैसे नहीं लगता मेरे भीतर का सं संशय उभर आया था चारों ओर युद्ध अकाल वो अपराध का साम्राज्य है सब ओर बिल्कुल सच कहा उस व्यक्ति ने बिना से कहा मानो उसके पास मेरे बात को असत्य प्रमाणित प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क नहीं था ऐसा करने से उनके अहं को कोई ठेस नहीं लग रही थी अभी संसार में बहुत घना अंधेरा है परंतु मेरा विश्वास करो अब चारों ओर पहले से कहीं अधिक रोशनी दिखाई देने लगी है बहुत से लोगों को एहसास होने लगा है कि या तो आप अंधेरे को कोस सकते हैं या अपने भीतर इतना साहस पैदा कर सकते हैं कि आप एक मोमबत्ती जला सकते हैं एक मनुष्य के रूप में यही तो नेतृत्व है अंधकार के बीच मोमबत्ती जलाना प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार उपस्थित है यदि उपमा के रूप में कहा जाए तो सारे संसार में मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं हम सभी एक ऐसे बिंदु की ओर जा रहे हैं जहां जाकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा वो समय अब दूर नहीं है जब बहुत से लोग जागरूक होंगे और जान पाएंगे जान जाएंगे कि वास्तव में वह कौन कौन है और वे अपने उच्चतम संभाव्य का दावा करेंगे वहीं सबसे बड़ी छलांग वही यह सारा संसार वास्तव में बहुत ही प्यार प्यार बन जाएगा धरती पर ही स्वर्ग धरती पर स्वर्ग एक बड़ा परिवर्तन हां बहुत से ऐसे लोग जो प्रामाणिकता और सच्चाई के पथ पर चलेंगे उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा एक ऐसा पथ जिसमें आपको अपनी शर्तों अपने गहनतम मूल्यों तथा उच्चतम आदर्शों के साथ जीवन जीना है यह पथ पर आपको मुक्त हृदय तथा उदार विचारधारा के साथ जीना होगा इस पथ पर आपको अपने सारे भय से मुक्ति पानी होगी और उन सभी बातों से छुटकारा पाना होगा जो आपको छोटा होने का एहसास दिलाती है ताकि आपकी विशालता उमंगता उठे जद्मा का उठे यह सब बहुत ही सुंदर होगा अजरमी ने आख दवाएं असंख्य लोगों के जीवन में एक भारी परिवर्तन आएगा जो अपने अंधकारमय पक्ष को आरोग्य प्रदान करने के लिए तैयार होंगे और कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी के दिल को ठेस लगे या उसके कार्य में बाधा आए ऐसे बहुत बहुत से लोगों के जीवन में भारी बदलाव आएगा जो एक अच्छे निवेशक और भय रहित जीवन से कम कम जीने के लिए इंकार कर देंगे उन असंख्य लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जो अपने जीवन में एक प्रामाणिक नेतृत्व पाना चाहते हैं कहूंगी उन असंख्य लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन आएगा जो जिज्ञासु बनना चाहेंगे डर जो तुम्हारे द्वारा प्रसन्नता आंतरिक शांति तथा गहन अर्थ से और पूर्ण जीवन की तलाश करना चाहेंगे पूरी मानव जाति के लिए एक बड़े ही परिवर्तन की भूमिका तैयार हो रही है सारी जातियों में परिवर्तन आ रहा है हमने व्यक्तिगत मानता से कुछ भी कम पाने से इंकार कर दिया है उन्होंने उत्सुकता पूर्वक कहा विकासमूलक परिवर्तन से आपका क्या तात्पर्य है पूछने के लिए मेहरबानी तुम तो जानते ही हो कि तुम तो जानते ही हो कि इस महत्वपूर्ण बातचीत के बीच मूर्खता से भरे प्रश्नों के लिए कोई स्थान नहीं है मनुष्य के रूप में आज तक हमारे उद्धव उद्धव को भौतिक व बाहरी मापदंड पर ही मापा गया है अब तक तो यह सब संग्रह व संचय पर ही आधारित है सबके अधिक महत्व सबसे अधिक महत्व इसी बात को दिया जाता है जा, दिया जाता रहा है कि कौन सबसे अधिक विजयी रहा किसके पास सबसे अधिक यश वो मान है किसके पास सबसे अधिक संपदा है किसके पास दूसरों से अधिक शक्ति है और इसी सूची के साथ ही इस बात को प्रत्येक मिला है कि सबसे अनुकूल को ही उत्तरजीविता प्राप्त होगी सारी बात प्रतियोगिता पर आकर ही समाप्त होने लगी क्योंकि हम सबके जीतने लायक गुंजाइश ही नहीं है परंतु यह दर्शन अब हमारे लिए एक दौड़ का काम नहीं करता यह अभाव से जन्मा है इस अभाव की मानसिकता के पीछे भय छिपा है हमारी मनसा तथा विचार इस भौतिक जगत को देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि यहां हर वस्तु का अभाव है यह हमारे लिए कभी पर्याप्त नहीं होगा इस तरह यह चक्र आरंभ हो जाता है हम कभी महसूस नहीं कर पाते कि हमारे पास पर्याप्त होगा और इस तरह हम कभी प्रसन्न नहीं हो पाते अद्भुत मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी मैंने वही कंप्ले में रखी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा अजनबी लामा अपने पेट पर हाथ बांधे खड़े रहे यहां विकासमूलक परिवर्तन से मेरा यही तात्पर्य है इस ग्रह पर बहुत से मनुष्य अपने केंद्र को भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहे हैं हम सभी मैं मैं मैं से परे जाते हुए एक अंतर्निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए हम में से बहुत से लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि हम सभी एक एक ही परिवार के सदस्य हैं आज संसार में हम में से सर्वाधिक उन्नत प्रामाणिक नेता हैं और अब और जब मैं नेता शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा तात्पर्य ईसीओ प्रेसिडेंट तो ท่าน सेना के जनरलों से नहीं बल्कि उन स्त्री पुरुषों से है जिन्होंने भीड़ के पीछे चलने से इंकार कर दिया है उन्हें एहसास हो गया है कि किसी गहन स्तर पर हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि जब आप किसी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो उस समय आप स्वयं को भी पीड़ा दे रहे हैं वे जानते हैं कि जब आप दूसरों की मदद कर रहे हैं समय आप अपने भी मदद कर रहे हैं यहां तक विज्ञान भी आज उन्हीं बातों को मानने लगा है जिसे रहस्यवादी हजारों सालों से कहते आ रहे हैं क्वांटम भौतिकवादी क्वांटम भौतिकविदों ने भी पाया कि पाया है कि यह ब्रह्मांड आश्रंतनक रूप से आपस में जुड़ा हुआ ऐसा तंत्र है जहां प्रत्येक वस्तु का दूसरे से संबंध है था वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं अंग्रेजी कवि जॉन डन ने इस सत्य को बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट किया है कोई भी व्यक्ति अपने आप में अकेला द्वीप नहीं है प्रत्येक व्यक्ति महादीप का एक हिस्सा है वह प्रमुख और मनुष्य की मौत मुझे छोटा कर देती है क्योंकि मैं मनुष्य जाति से संबंध रखता हूं उन्होंने एम गिव एम गिव उपन्यास की कुछ पंक्तियां पढ़ी उन्होंने हैमिंग्वे के उपन्यास की कुछ पंक्तियां पढ़ी यह तो बहुत ही रोचक है मैं इस नई जानकारी को जानकर दंग रह गया हम में से अधिकतर लोगों ने बाहरी यात्रा से अपने ध्यान को हटाकर भीतर की ओर केंद्रित कर लिया है कई लोगों के लिए मनुष्य की गहरी यात्रा है आंतरिक यात्रा करने हमें एहसास हो गया है कि सफलता का द्वार बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर खुलता है। महानतम खजाने वही हैं जो हमारे भीतर छिपे हैं। हम एक जाति के रूप में अपनी आत्माओं की आवश्यकताओं के बारे में पहले से अधिक विचार करने लगे हैं और निजी विकास, इसने ही रूप से इसने ही रूप को पाने, करुणावान बनने तथा एक विरासत छोड़कर जाने की मनसा वाली गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। सफलता महत्व रखती है परंतु उसके मायने उससे भी अधिक महत्व रखते हैं सारी दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों को तो देखो उनमें से अनेक आत्मज्ञान तथा व्यक्तिगत विकास का वर्णन करती हैं पूरे ग्रह पर लोग सामूहिक रूप से प्रश्न कर रहे हैं मैं यहां क्यों हूं मेरी नियति क्या है और जैसा कि मैंने कहा लोगों में जितना बदलाव आएगा संसार में भी नही बदलाव आ रहा एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया आकार लेने जा रही है वास्तव यह समय जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिहाज से बहुत ही अनूठा है अब मेरी बात को गलत अर्थ में मत लेना पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है अच्छी चीजों के साथ एक खूबसूरत भौतिक जीवन जीना भी बुरा नहीं है हम सभी आध्यात्मिक जीवन है हम सभी आध्यात्मिक जीव हैं जो मानवीय अनुभव ले रहे हैं और जीवन को मनुष्य द्वारा बनाई गई अद्भुत वस्तुओं के माध्यम से और भी आनंददायक बनाना आनंददायक बनाया जा सकता है पैसे से जीवन जीना आसान हो जाता है और आप काफी हद तक आजादी के साथ जी सकते हैं अगर कोई तुम्हें इस बात को किसी और अर्थ में बताता है तो जान लो कि वह ऑस्ट्रिच सिंड्रोम के साथ ही जी रहा साथ जी रहा है लामा ने कहा वह क्या है बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच का सामना करने से कतराते हैं यह बहुत आसान है कि आप सच का सामना करने की बजाय किसी ऑस्ट्रिच की तरह रेत में अपना सिर छिपाकर बैठ जाएं और सचाय यही है कि पैसा कमाने और अच्छी चीजों का उपभोग करने में कोई बुराई नहीं है यह कौन कहता है कि आप अच्छी वस्तुओं का आनंद लेने के साथ-साथ आध्यात्मिक भले वो उन्नत नहीं हो सकते एक अच्छे घर में रहो बढ़िया कार चलाओ सुंदर जगहों की सैर करो खूबसूरत कपड़े पहनो मैं यह नहीं कहता कि आप सांसारिक अनुभवों का आनंद न लो आनंद अंततः यह सब उन अज्ञात बलों द्वारा रचे गए हैं जिन्होंने झरनों पर्वतों और वृक्षों की रचना की है परंतु यह सदा स्मरण रखो कि यह सुंदरता सतही है ये वस्तुएं आपकी प्रेरणा नहीं होनी चाहिए अपनी पहचान वह सोच क्षमता को इस इन पर आधारित मत करना तुम्हें जानना होगा कि ये सब नश्वर है ये सब प्राकृतताओं पर निर्भर है ऐसी बाहरी वस्तुओं के संचय को अपनी प्रधान प्राथमिकता मत बनाओ हम इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही लौट जाएंगे मैंने तो कभी नहीं देखा कि सब वाहन में जा जा रहा कोई सब अपने साथ सामान से भरा वाहन में ले जा रहा है यही बात तुम्हें हमेशा याद रखनी आज अपने पास सुंदर वस्तुओं का संग्रह करो पर उनके दास मत बनो उनके मालिक बनो पर उन्हें अपना मालिक मत बनने दो अपने जीवन के लक्ष्य को अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं पर केंद्रित करो जैसे तुम्हारी उच्चतम संभावना अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए अर्पित करना और अपने से अधिक महत्वपूर्ण किसी लक्ष्य के लिए जीवन जीना सफलता पाना अच्छी बात है पर उसका महत्व उसके उससे कहीं अधिक मायने रखता है उन्होंने अपनी बात पर बल देते हुए कहा मैं अपने जीवन के जिस दोराहे पर जिस दोराहे पर खड़ा था वहां मेरे लिए ऐसे व्यक्ति के विवेक बुद्धि से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था संभवतः मैं एक छात्र था और अंततः ऐसे स्थान पर जा पहुंचा था जहां मैं सीखने के लिए तत्पर था और मेरे अध्यापक भी मेरे सामने आ चुके थे हो सकता है कि मैं मैंने अपने जीवन में अब तक जो भी सीखा था वो सब व्यर्थ ही रहा हो हो सकता है कि ये सब होना पहले से तय रहा हो ये सब होना पहले से ही तय हो रहा हो यह सारी तैयारी होगी मैं स्वयं को इस बिंदु तक ला सकूं यहां तक कि मेरा मानव संसाधन प्रबंधक जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति था जब भी कुछ गलत हो जाता है तो वह प्राय एक जुमला दोहराता है इस ब्रह्मांड में सब ठीक है भले ही उसके निजी या कामकाजी जीवन में कोई भी बदलाव क्यों ना आए कोई भी बदलाव क्यों ना आए वो उस पीड़ादायक अनुभव को भी बेहतरी के लिए ही मानकर कबूल कर लेता मुझे बात समझ आ रही थी कि वह बिल्कुल सच ही कहा करता था संभवतः वास्तव में कुछ भी दुर्घटनावश नहीं होता और हमारा जीवन जिस संपूर्ण बुद्धिमत्ता के बल पर संचालित होता है उसे हम लाख चाहने पर भी समझ नहीं सकते आशा करता हूं कि आप बुरा नहीं मानेंगे परंतु क्या मैं आपसे यह प्रश्न कर सकता हूं कि आप कौन हैं मैंने अपना साहस बटोरकर पूछा और मन ही मन यह सोचने लगा कि कहीं वे मेरी बात का बुरा तो नहीं मान जाएंगे मैं उस अद्भुत तथा अविस्मरणीय व्यक्ति को देख दंग था जो मेरे साथ अपनी गहन बुद्धिमत्ता तथा विवेक बांट रहा था मेरा नाम जूलियन मेंटल है और मैं यहां तुम्हारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाने आया हूं मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हें तुम्हारी नियति को खोजने में सहायता दे सकूं एक सादा वो सरल सा उत्तर आया फिर उन्होंने अपने जोगे के कोने कोने में बनी बड़ी सी जेब में हाथ डाला और वहां से एक केला निकाला क्या आप विश्वास कर सकते हैं एक केला उन्होंने उसे छिला और बहुत ही संतुष्टि के साथ खाने लगे क्या तुम भी खाना चाहोगे उन्होंने उदारता पूर्वक पूछा मेरे थैले में एक और रखा है उन्होंने कोने में रखे किर्मिच के झर्जर हो चुके थैले की ओर संकेत किया केले शरीर को बहुत बढ़िया ईंधन देते हैं यदि तुम चाहते हो कि शरीर अपनी पूरी क्षमता छा, के साथ काम करे तो इसे इस केवल इसे केवल बेहतरीन भोजन ही देना दिया जाना चाहिए मुझे उनकी कही बात का एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया मेरे दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे जूलियन मेंटल अविश्वसनीय मैं जानता था कि जूलियन मेंटल कौन थे मैं जितने भी लोगों को जानता था वे सभी जूलियन मेंटल के नाम से परिचित थे मैं अपने उत्साह को दबा नहीं पाया जूलियन मेंटल वही लामा जिन्होंने अपनी फरारी बेच दी थी क्या आप सच कह रहे हैं वो सारा ही दृश्य वास्तविक जान पड़ता पड़ रहा था वे मेरे सामने खड़े केला खा रहे थे और मेरे साथ अपने विवेकपूर्ण शब्द बांट रहे थे ऐसा प, ऐसा जान पड़ पढ़ रहा था मानो मैं अपनी देह से बाहर आने का कोई अनुभव ले रहा हूं एक ऊंचाई से यह घाट यह सब घटते हुए देख रहा हूं कल मैंने अपनी कनपट्टी पर बंदूक तान रखी थी और अपनी जान लेने पर आमाद था केवल एक ही दिन बाद मैं एक प्रेरणादायक सेमिनार के बाद विचित्र विचित्र से दिखने वाले लामा के साथ मंच के पीछे खड़ा बतिया रहा था जो मुझे केला खाने के लिए खाने से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ पूरे ग्रह में घट रहे आध्यात्मिक रूपांतरण के प्रति अपने विचार बांट रहे हैं सचमुच यह तो अविश्वसनीय है जब मैं छोटा था तभी से जूलियन मेंटल के बारे में नियमित रूप से सुनता आया हूं मेरे पिता एक वकील थे जो शहर की बड़ी फर्मों में से एक के साथ काम करते थे और वे निरंतर महान जूलियन वेंटल की कहानियों के साथ मेरा मनोरंजन किया करते जूलियन देश के सबसे बेहतरीन प्रतिवादी वकीलों में से थे और एक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल अपने प्रचुर मात्रा में पाए गए कानूनी उपहारों के लिए बल्कि जेट सेट जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं थे यदि सही मायनों में कहा जाए तो जूलियन मेंटल एक सुपरस्टार थे उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए कोई इंसान कोई इंसान काम कर सकता था परंतु उन्होंने एक दिन सब कुछ त्याग दिया सुलेन ने हॉवर्ड लॉ स्कूल से स्नातक की उपाधि ली स्नातक की उपाधि ली थी और उनके जीवन में सफलता पहले से ही लिखी लिख दी गई थी वह एक गोल्डन बॉय थे जो देखकर लगता था कि उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वह सदा बड़े मुकदमों और ग्राहकों को अपने ही अपने और आकर्षित करते और एक के बाद एक जीत हासिल करते चले लगते इस दौरान उन्होंने इतना धन एकत्र कर लिया था कर लिया जितना मेरे पिता एक वकील के रूप में कमाने के बारे में सोच तक नहीं सकते थे जूलियन ने एक ही माह में इतनी लोकप्रियता पाली थी जितनी वकीलों को अपने पूरे करियर के दौरान कभी नहीं मिल पाती थी दैट कहना था कि जूलियन शहर की सबसे हसीन लड़कियों से भेंट करता उनमें से पतली और फैशन मॉडल होती और इस तरह जूलियन अपने उसी अदभ्य आकर्षण और अनूठी जीवन शैली के लिए सहारे जाते जब मैं छोटा था तो डैड अक्सर मुझे शहर के उस पॉश इलाके में ले जाते जहां मैं जूलियन का विशाल मेंशन देख सकता से लोग डौक्तर्स के लिए कहलाने वाले डॉक्टर्स के डॉक्टर श्र के हर के पड़ोस में रहता था जूलियन के पास संसार में किसी वस्तु का अभाव ना था क्योंकि घर में ड्राइव के ड्राइववे के बीच एक चमकदार लाल फरारी खड़ी दिखाई दी मुझे आज भी याद है कि बालक के रूप में उनकी वह कार देखना कितना भाता था मैं उसमें सवारी करने के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार था डैड ने बताया था कि लाल सफारी जूलियन की सबसे प्रिय संबधाओं में से थी और फिर मेरे डैड के अनुसार जूलियन को कुछ हो गया वह असफल होने लगे उनका वजन बढ़ गया और वह बहुत अधिक कुर्बान करने लगे वह बहुत ज्यादा मामले आज से हाथ में लेने लगे और उनमें से तकरीबन तकरीबन में उनकी हार होते मैं सबके यकीन से नहीं कह सकता था कि भला उनके साथ हो रही घटनाओं का क्या कारण था परंतु मैंने आज तक किसी और को महानता के शिखर से इस तरह नीचे नहीं आते देखा मेरा अनुमान है कि आप जितना ऊपर जाते हैं उतना भी जोर से नीचे गिरते हैं और एक दिन एक बड़े मुक़दमे की सुनवाई के दौरान खचाखच भरे कोर्ट में ये जीवित और मरास का सीन पड़े शायद दिल का दौरा पड़ा था मेरे डैड ने बताया कि वो जीडीएम के जीवन के रूपांतरण की रूपांतरण वाली कहानी है हम अपने जीवन में आने वाले ऐसे क्षणों का सामना किस रूप में करते हैं और है यह तय होता है कि आने वाले क्षण हमें क्या दिन देने वाले हैं इसके बाद जूलियन ने जो भी किया उसने हमेशा के लिए उनके जीवन की दिशा बदल दी कई महत्वपूर्ण त्वचा उच्च शिक्षा के बाद जूलियन ने अपने काम से त्याग पत्र दे दिया और और देश छोड़कर चले गए उन्होंने अपना विशाल वल्लभ वेस्टी संस्कृति विश्थी उन्होंने भारत भारत को जाति समझा अपनी प्रिय फ्रांसीसी बीबीएसथी और फिर रोमांच और प्रत्यासेन संपन्न मातृभूमि संपन्न भारत भूमि की ओर प्रस्थान कर गए मेरा यह मानना है कि वे अपने लिए कुछ उत्तरों की तलाश में थे और शायद भारत में उन्हें उन उत्तरों के मिलने की संभावना दिखाई देती थी इसके बाद बहुत लंबे अरसे तक जूलियन के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला कई लोगों ने यह भी मान लिया था कि उनकी मौत हो गई है मौत हो गई कुछ महापुरुवो मैंने एक समाचार पत्र में लेख पढ़ा जूलियन मेंटल एक ऐसा बिच्छू जिसने अपनी खराई भेजली संसार में सुधार लाने के लिए एक व्यक्ति का आह्वान उस लेख में लिखा था कि जूलियन वेंडर भारत प्रवास के दौरान एक उल्लेखनीय रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरे उन्होंने हिमालय के उच्चतम शिखरों के बीच भिक्षुओं के एक अज्ञात दल से भेंट की उन्होंने उस, उनके साथ अपना प्राचीन और गहन दर्शन पाया जो किसी व्यक्ति को निजी रूपांतरण तथा जीवन के हो सकता था जूलियन ने पुलसेई जो असाधारण विज्ञान प्राप्त की उसके बल पर उन्होंने अपने जीवन में विशाल रूप उल्लेखनीय बड़ी बात है कि उन्होंने शारीरिक रूप से अपने आप को नए सिरे से रचा और और वे अपनी वास्तविक आयु के बहुत छोटे दिखने लगे वे एक ऐसे बोझ से ओत-प्रोत हो उठे जो वास्तव में दुर्लभ था उन्होंने बस बौद्धिक रूप से वह सारा विवेक पाया जिसके बल पर एक बच्चा वह सार्थक जीवन व्यतीत किया जा सकता था और उन्होंने उन सार्वजानिक सत्यों को इस इस रूप में अपनाया कि इसी प्रक्रिया के दौरान वे आंतरिक शांति पाने में सफल रहे भावनात्मक रूप से वे सभी स्रोतों और मार्क्स लक्ष्यों संप्रेत और तो साधे ओके जिने ने जिने ने उन्होंने बसपल नेक्स्ट सहा था और वेशक होने पर भी वे उन्हें घाव को अपने साथ लिए चल रहे थे जो उन्हें उन सभी आनदों से वंचित कर रहे थे जो कि हम सभी नियमित रूप से पाने के अधिकारी हैं इस तरह उन्हें अपने भीतर बसे उस प्रोटोकॉल जानने में भी मदद नहीं जिसे वे वर्षों से अपने साथ लिए चल रहे थे जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से हानि पहुंचा रहा था वे अतीत में पाए कष्टों से मुक्त होने में सफल रहे उन्होंने आध्यात्मिक रूप से अपने गहन मूल्यों को पाया और उस पुस्तक पर हमरा के साथ अपना संपर्क साधने के योग्य बन गए वन सेकंड युवियन ने बस सामाजिक रिपोर्ट के तो उतार फेंका जिसे उन्होंने आजीवन धारण कर रखा था और प्रामाणिक बंदे जब अपनी अपनी की सत्य अपनी ही सत्यों पर जीवन जीते थे अपने मूल्यों को अपनी जिद्द और अंतर आत्मा से मुक्ति शोर ये ही सुनते उनका ही पालन करते थे उन्होंने दूसरों में पसंद करना और बुद्धिमान में कुडिया में अपनी अच्छी छवि छोड़ने के लिए प्रयास करना बंद, बंद कर दिया बंद कर दिया था उन्होंने भीड़ के पीछे चलना और किसी भी रूप में अपने आप को नीचा गिराने से इनकार कर दिया था अब वे अब केवल यही ध्यान रखते थे कि वे किसी से भी व सच्चा और कल्याणकारी सच्चा और कल्याणकारी को जूलियन जुन्या, ने अपनी नियति को बाह्य था और उसने उन्हे संमलता व्यक्ति में बदला बदल दिया था मुझे अब भी उस एक चीज पर ज्ञान भूल नहीं है इस तरह उन्हें अपने भीतर बसे उस क्रोध को जानने में की मदद मिली जिसे वह बरसों से अपने साथ लिए चल रहे थे उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से हानि पहुंचा रहा वह अतीत में पाए कष्टों से मुक्त होने में सफल रहे उन्होंने आध्यात्मिक रूप से अपने महान मूल्यों को पाया और उससे तक भावना के साथ अपना संपूर्ण साधने की योग केंद्र बन सके जूलियन ने उस सामाजिक रिपोर्टिंग को उतार फेंका जिसे उन्होंने आजीवन धारण कर लिया था और प्रामाणिक बन गए अब वे अपनी ही शर्तों पर जीवन जीते थे अपने मूल मूल्यों और अपने हृदय और अंतरात्मा से उठते स्वर की ही सुनते थे उनका ही पालन करते थे उन्होंने दूसरों को प्रसन्न करना और दुनिया में अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए प्रयास करना बंद कर दिया था उन्होंने भीड़ के पीछे चलना और किसी भी दूस... किसी भी रूप में अपने आपको नीचा दिखाते दिखाने से इंकार कर दिया था अब वे केवल यही ध्यान रखते थे कि वे जो भी करें वो सच्चा और कल्याणकारी हो जूलियन ने अपनी नियति को पा लिया था और उसने उन उन्हें एक प्रसन्नता प्रसन्न व्यक्ति में बदल दिया प्रसन्न व्यक्ति में बदल दिया मुझे अब भी उस लेख की पंक्तियां भूली नहीं थी लेख में यह भी लिखा था कि जूलियन ने ने किया था कि वे पश्चिम की ओर वापस आकर अधिक से अधिक लोगों की सहायता करेंगे ताकि वे अपना जीवन बेहतर तरीके से जीते हुए अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग कर सकें उस लेख में यह भी बताया गया था कि जिस तरह चुलियन अपने लाल चौकों में विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए और अपने पुराने मित्रों पारिवारिक सदस्यों तथा अजनबियों को उनकी व्यक्तिगत महानता के के स्तर तथा स्वास्थ्य को भरपूर जीवंत जीवन तथा लौटने में सहायता की रिपोर्टर्स ने लिखा था कि जूलियन के इस इन काम ने खलबली मचा दी थी और देश में कई स्थानों पर लोगों के समूह मिलकर इस व्यक्ति की तलाश के लिए अभियान चला रहे थे जूलियन एक तरह से लोक गाथाओं के नायक बन गए थे और उनके आसपास एक रहस्य सा घेरने लगा था पर जूलियन वास्तव में एक अद्भुत मायावी थे सक्रिय रूप से उनकी खोज करने पर भी एक भी व्यक्ति उन्हें पाने में सफल नहीं रह रहा था उस लेख में जूलियन का साक्षात्कार नहीं लिखा गया था परंतु बहुत से लोगों ने उन्हें एक नाम दिया था ऐसे गुरु जो सामने नहीं आना चाहते इसी रूप में आध्यात्मिक रूप से तरस रहे लोगों के लिए जूलियन की कहानी एक कहानी पर एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती थी क्या आप वाकई जूलियन मेंटल हैं हालांकि जब भी विश्वास नहीं होस हो रहा था इसलिए मैंने दोबारा पूछ ही लिया आप मुझे क्यों खोज रहे थे मेरे डैड मुझे अक्सर आपके बारे में बताया करते हैं क्या आप जानते हैं कि वे आपके सहकर्मी थे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे पिता कौन थे वहां से वहां वहां से बहुत ही सरस और में उत्तर आया वे मेरे मित्र थे और मैं अपनी मित्रता को बहुत मान देता हूं तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और मैंने यह भी सुना है कि हाल ही में तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ मैं तुम्हें अपनी सेवाएं देने आया हूं यह तो तुम जानते ही हो कि सेवा देने वाले नेता सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं मैं तो यह कभी नहीं जानता था मैंने उत्तर दिया हालात हमेशा उतने बुरे नहीं होते जितने हम जितने हमेशा दिखाई देते हैं जो परिस्थितियां हमारे जीवन में दुख और कष्ट लाते हैं वही हमें शक्ति और साहस का पाठ पढ़ाते हुए हमारे सच्चे स्वरूप से हमारा परिचय भी करवाती है उन्होंने आगे उन्होंने बात आगे बढ़ाई डर मैं जानता हूं कि यह समय यह सब तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा मैं तुम्हारे हालात के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हूं और समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो भावनाएं आत्मा तक जाने का मार्ग होती हैं और उन्हें पूरा मान देते हुए निभाया जाना चाहिए भावनाएं अपने साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं लाती हैं और यदि सही तरह से अन्वेषण किया जाए तो आपके साथ संबंधों को वो से भी करती है यदि आप उन्हें अस्वीकार करते हैं तो जान लें कि आप अपने एक स्वाभाविक अंश को नकार रहे हैं आप जो भी अनुभव कर रहे हैं यह दिखावा कर, करना कि आप उसे महसूस नहीं कर कर रहे हैं ऐसा करना शारीरिक व मानसिक दोनों ही रूपों में रूपों से आपके लिए हानिकारक होगा यदि आप अपनी भावनाओं का दमन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को रोक की ओर ले जा रहे हैं परंतु इसके अतिरिक्त एक और बड़ी तस्वीर है जिसे तुम अपने वर्तमान परिपेक्ष के साथ नहीं समझ सकते याद रखो संसार को उस रूप में नहीं देखते हम संसार को उस रूप में नहीं देखते जैसा कि वह है हम उसे उसी रूप में देखते हैं जैसे कि हम हैं जैसे-जैसे आप बदलते हैं संसार को देखने के दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है सजग सजगता के विस्तार के साथ-साथ आप उन बातों को भी जान लें और समझ लें लगते हैं जो पहले काफी समझ और दृष्टि से बाहर थी यहां सब कुछ अच्छा यह है आपके लिए जो भी रचा गया है वह आपको बेहतरी की आपको बेहतरी की ओर ही ले जा रही ले जा रहा एक इंसान होने के नाते हमारी प्रवृत्ति रही है कि हम जीवन को वो सब सुनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं परंतु जीवन इस तरह का इस तरह काम नहीं करता यह हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता है जो हमारे लिए बेहतर है श्रेष्ठ है जो सही मायनों में सभी सही मायनों में हमारे लिए कल्याणकारी है जब आप सही मायनों में जीवन को सुनना सीख लेते हैं सीख लेते हैं तो आपका जीवन कहीं बेहतर तरीके से काम करेगा नदी के विपरीत प्रवाह में बहने की चेष्टा करने से बेहतर होगा कि अपने आप को प्रवाह के हवाले कर दिया जाए और यकीन रखें कि जीवन आपको जहां ले जा रहा है आपको सही मायनों में वही होना चाहिए अपने सारे प्रतिरोध को त्याग दें और आपके सामने जो भी घट रहा हो उसके आगे समर्पण कर दें किस तरह करने से आप यह तो सुनिश्चित कर रहे हैं कर ही सकते हैं कि आप अपनी नियति अपने लिए बने सच्चे पथ पर चल रहे हैं मैंने कुछ समय पहले ही समाचार पत्र में आपके बारे में एक लेख पढ़ा पढ़ा था आप इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए जो भी कर रहे हैं वो वाकई वर्सस पर्सनसनीय है हां मैं भी वो लेख मैंने भी वो देख देखा था जूलियन अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बोले शायद मैंने उसे कहीं संभाल संभाला भी था क्योंकि मैं एक आदर्शवादी हूं और जब मैं उससे पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वाकई लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं मैं अपने जीवन को अपने दशकों से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर मापता हूं मैंने सीखा है कि कुछ पाने से नहीं बल्कि देने से सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है जीनियो ने इसे बहुत अच्छे तरीके से कहा है जो भी व्यक्ति किसी को गुलाब देता है उसके हाथों में हमेशा गुलाब की थोड़ी सी गंध बाकी रह जाती है और जबकि हम सभी इस बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं मिसाल के तौर पर व्यवसाय में हम इस तरह काम नहीं कर पाते जिससे दोनों ही पक्षों को लाभ हो हमारे भीतर हमेशा सही हमेशा से यही गलत धारणा रही है कि अगर हमें जीतना है तो किसी को हराना ही होगा हम अपनी सीमाओं की रक्षा करते करते हैं और उस संदर्भ को अनदेखा कर देते हैं जिसके अनुसार अपने आसपास के लोगों की मदद करते हुए भी सफलता अर्जित की जा सकती है इसमें कोई सच्चाई नहीं है हकीकत तो यह है कि आप अपने व्यवसाय में प्रगति तभी कर सकते हैं जवाब अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को उनकी अपेक्षा से भी अधिक, कहीं अधिक मान, मान देते हैं देने लगते हैं व्यवसाय के सच्चे नेता जानते हैं कि किन लोगों की बदौलत उनकी मेज पर भोजन आता है और इसी तरह से इसी तरह वे अपने ग्राहकों के साथ रॉयल्टी की तरफ पेश आते हैं वे अपने ग्राहकों की सेवा कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तुम जानते ही जानते हो प्रेम या इसने अपने आप में एक शक्तिशाली व्यवसायिक साधन है मैंने तो कभी इस बात इस इन बातों को इस तरह सोचा ही नहीं था मेरे दोस्त यही सच है और इससे पहले कि कोई तुम्हारी ओर सहायता का हाथ बढ़ाए तुम्हें उसके दिल को छू लेना चाहिए एक सूर्य की तरह बनो सूर्य के पास जो भी है वो सब दे देता है के बदले में सभी फूल वृक्ष पौधे इसकी ओर मुख करके झुक-झुकते हैं अपने व्यवसायिक जीवन में जब तुम अपने ग्राहकों के प्रति प्रेम वो आनंद के लिए समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारे पास ऐसे सद्भावना तूतों का आगमन अभाव नहीं होगा जो सारे संसार में भाग-भाग कर लोगों को बताएंगे कि क्या करते हो और तुम क्या हो यहां तक कि जब कभी आपकी तथाकथित प्रतियोगिता की बात आए तो वही करने की कोशिश वही करने की कोशिश करो जिससे दूसरों की मदद हो सके उनके साथ संधि संधि भाव उत्पन्न करो उनके साथ मित्रता करो सारा व्यवसाय संबंधों की नींव पर टिकी नींव पर ही टिका होता है वह जो भी चाहते हो मैंने वह देने की चेष्टा करो और इसी तरह आदम प्रधान का प्राचीन नियम तुम्हारे काम आएगा वे वे वे भी तुम्हें वह पाने के लिए सहायता करने लगेंगे जो कि तुम पाना चाहते हो जब आप देते हैं तो पाने की प्रक्रिया भी तभी आरंभ होती है बहुत अच्छी बात कही मैंने उस व्यक्ति के शब्दों में छिपी ताकत को भांपते हुए हामी भरी तो जैसा कि मैंने कहा कि उसे लेख में यह जान कर मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के विच लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाने में सफल रहा हूं। इस तरह मुझे यह याद रहता है कि मैं अपने, अपने ही तरीके से लोगों के जीवन का कल्याण कर पाता हू। पर सच क हूं तो मैं इस बात को इतनी गंविरता से भी नहीं लेता क्योंकि अब आप स्वयं को ज्यादा ही गंभीरता से लेने लगते हैं तो कोई कोई भी आपकी ओर ध्यान नहीं देगा नहीं देता मैं उनकी यह बात सुनकर मुस्कुराने लगा वाकई वे तो बहुत अच्छे इंसान हैं मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि वे मुझे एक सन्यासी कह रहे हैं उन्होंने अपने चोगो अपने चोगे से केला का कतरा उठाते हुए कहा मैं भला इन सब बातों के बारे में क्या जानता हूं मैं तो एक आम इंसान हूं जिसने कुछ शक्तिशाली अध्याय माध्यम से एक ऐसा दर्शन पा लिया है जो हर उस इंसान के लिए कारगर हो सकता है जो एक सुंदर जीवन जीना चाहता है हर इंसान को अपने जीवन में एक दर्शन स्थापित करने के लिए समय निकालना ही चाहिए यह उसके द्वारा किए जाने वाले कामों में से सबसे महत्वपूर्ण काम होगा यदि कोई सही मायनों में पूरी महानता के साथ जीना चाहे जीना चाहे तो उसे यह अवश्य परिभाषित करना चाहिए कि वह कैसा जीना चाहता है और उसका जगम जगमगाता जीवन कैसा दिखाई देगा हम सभी को एक कागज पर अपनी इन बातों को लिख लेना चाहिए और सुबह जब सारी दुनिया सो रही हो तो उठकर उसे देखना चाहिए क्योंकि इस तरह वो हमारे लिए नैतिक दिशा सूचक का काम करेगा और हम अपने लिए दिन में बेहतर चुनाव कर सकेंगे यह एक लंगर की तरह हमें बिल्कुल सटीक जगह पर उतारेगा इस तरह के किसी दर्शन दस्तावेज के अभाव में आप अपना जीवन किसी दुर्घटना की तरह जिएंगे और अपने सामने आने वाली हर घटना के लिए प्रतिक्रिया ही दे, देते रह जाएंगे यह तो अपने लिए मुसीबत मोल लेने की तरह होगा मानो आप खुद कष्टों को निवता दे रहे हो इस बात से मुझे एक कहावत याद आ रही है अगर आप यह नहीं जानते कि आपने कहां जाना है तब तो कोई भी पग पक, डंडी आपको वहां ले जाएगी तो मुझे यह सोचने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा कि मैं अपने जीवन में क्या चाहता हूं बिल्कुल ठीक दार यह तो जीवन के आवश्यक तो मुझे यह सोचने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा कि मैं अपने जीवन में अपने जीवन से क्या चाहता हूं बिल्कुल ठीक दार यह तो जीवन के आवश्यक कामों में से है सफल और भरपूर लोग अपने जीवन में विचार योजना वो मनन के लिए समय निकालते हैं वे अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर दिन अपने आप में एक कीमती उपहार से कम नहीं होता यदि तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते तो घर लौटते समय किसी अस्पताल में रुको और वहां के कैंसर विभाग में दाखिल किसी रोगी से भेंट करो उनसे पूछो कि अगर उन्हें अपने जीवन में एक और अतिरिक्त दिन मिल सकता तो उसके लिए वे क्या-क्या कर सकते थे जूलियन की बात से बात ने सीधे मेरे दिल पर चोट की मैं तो अपने मैं तो जाने कब से जीवन का नाजायज लाभ उठाता आ रहा था उसकी कद्र करनी छोड़ चुका था मैंने कभी अपने जीवन में एक भी दिन को एक उपहार या अवसर के रूप में नहीं देखा था जो कुछ महान रच सकता था या मेरे जीवन में बदलाव ला सकता था अधिकतर लोग अपने जीवन की योजना बनाने की बजाय गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाने में अधिक समय लगा देते हैं कितनी लज्जा की बात है तुम्हें अपने जीवन के लिए विचारवान होना चाहिए अपने आप से पूछो मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए अपने आप से पूछो कि तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए या तुम किन बातों को अपने जीवन में सहन नहीं करना चा, चाहोगे या अपने लिए श्रेष्ठता के कि किन मापदंडों को अपनाना चाहोगे यदि तुम श्रेष्ठता के प्रति समर्पण न करते न करते हुए यह जीवन जी रहे हो तो जान लो कि उन सभी अनमोल उपहारों वो प्रतिभाओं का अनादर हो रहा है जो तुम्हें प्रदान किए गए हैं जूलियन की ओर जूल जूलियन आगे की ओर आ गए उन्होंने अपनी बात का प्रभाव बढाने बढ़ा, के लिए हाथ को हवा में लहराते हुए कहा तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है यदि तुम्हारे पास ऐसा कोई सच्चा दर्शन नहीं है तो तुम अपने लिए उचित चुनाव कैसे कर सकोगे अगर कोई दर्शन नहीं होगा तो तुम दूसरों की इच्छा अनुसार अपना जीवन जियोगे तुम उन भेड़ों भेड़ों में शामिल हो जाओगे जो तुम जो कुछ भी जाने बिना उस भीड़ के पीछे पीछे चल रही है जो खड़ी चट्टान की ओर बढ़ते हुए अपनी मौत को दावत दे रही है कोई दर्शन नहीं रह रहा तो तुम शीघ्र ही स्वयं को मृत्युशय्या पर पाओगे और यही विचार कर रहे होगे क्या मेरा सारा जीवन एक झूठ ही था इस तरह कार्ड पर लिखी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो रहा है अपने जीवन को एक झूठ की तरह लेना छोड़ दो जूलियन मुझे लगता है कि आपने ही मेरे लिए उसे लिख छोड़ा होगा बेशक अगर जीवन में रहस्य न हो तो उसे जीने में क्या मजा है अगर थोड़ा रोमांस न हो तो जीवन का आनंद जाता रह, रहता है मैं तुम्हें मैं तुम्हारे जीवन में थोड़ा रोमांस लाने की कोशिश कर रहा था मेरे दोस्त तुम जिस पथ पर चलना चाह रहे हो वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होगी तुम्हें अपने सारे भय पर काबू पाते हुए आगे बढ़ना होगा यह आसान तो नहीं होगा परंतु तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जिसे जानने के लिए तुम्हारे भीतर का कोई हिस्सा बेचैन रहा है खैर जैसा कि मैं पहले कह रहा था मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग मुझे गुरु के रूप में संबोधित कर रहे हैं मैं तो जीवन का एक छात्र हूं जिसके पास बांटने के लिए थोड़ा सा शक्तिशाली दर्शन और विचार हैं मुझे अपने गाइड के रूप में लोग तो कहीं बेहतर होगा मैं लोगों को लोगों के जीवन में इसलिए कदम रखता हूं ताकि उनका सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकूं मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं जो अपने जीवन में कुछ बड़े खतरे मोल लेना चाहते हैं कुछ नए बदलावों के इच्छुक हैं क्योंकि वे मन ही मन जानते हैं कि वह जीवन में जीवन से वर्तमान में जो भी अपेक्षा रख रहे हैं यह जीवन से जीवन उससे भी कहीं अधिक देने की क्षमता रखता है मुझे रूमी की बात याद आ गई जो भी व्यक्ति अपने मार्गदर्शक के बिना इस रास्ते पर कदम रखता है उसे 2 दिन का सफर करने में भी 100 साल लगेंगे मैं दबी हंसी हंसने लगा वाकई जूलियन की बुद्धिमता बेजोड़ थी यह तो निश्चित रूप से जूलियन मेंटल ही है उनके अतिरिक्त कौन ऐसी बातें कर सकता है मैं थोड़ा और निश्चिंत हो गया अब उस रहस्यमय आदमी की पहचान पूरी तरह से स्पष्ट हो चली थी मैं जो भी करता हूं उसे देखने का एक बेहतर तरीका यह भी हो सकता है कि तुम मुझे अपने लिए एक लाइफ कोच मानो मैं लोगों को कोच करना कोच करता हूं कि वे अपने उन्नत स्वरूप को पाएं और मेरी सहायता से मनुष्य रूप में जीवन रूपी खेल को सही तरह से खेल सके मैं लोगों को उनकी नियति की तलाश करने और सपनों को साकार करने में मदद करता हूं यह विश्वास करना कठिन होगा कि हम जिस संसार में जी रहे हैं वहां अधिकतर लोग अपने सपनों को जीने की बजाय भीड़ के पीछे चलना वही वही करना अधिक पसंद करते हैं जो कि भीड़ कर रही है मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे कम से कम मैं यह तो दुआ करूंगा जब कोई इंसान अपने जीवन में अंतिम दिनों में होता है तो उसे सबसे बड़ा पछतावा यही हो सकता है कि वो वह अपने सपनों को नहीं जी सका एक दिन जीवन के बीचों-बीच जागना या फिर जीवन के अंतिम दिनों में जागकर यह देखना कि आप कभी साहस नहीं कर सके आप कभी सितारों तक नहीं जा सके और कभी महसूस ही नहीं कर सके आपकी प्रतिभा का 10वां हिस्सा भी आपके काम नहीं आया मेरा विश्वास करो जीवन के अंतिम काल में मनुष्य उन्हीं खतरों के लिए पश्चाताप करता रहा रह जाता है जो उसने अपने जीवन में नहीं उठाए हम यही सोचकर गहरी उदासी से घिर जाते हैं कि हमने वे सभी खतरे नहीं उठाए जीवन के अवसरों का भरपूर लाभ नहीं पाया और कभी कोई काम नहीं कर सके मेरे मित्र मैं मेरे मित्र अपने जीवन को एक कायर व्यक्ति की तरह मत जियो मैदान में उतरो आलोचकों की परवाह मत करो और अपनी प्रतिभा के साथ खुलकर खेलो जीवन बहुत छोटा है और तुम्हें साथ से तुम्हें हाथ से इन वर्षों को खिसकने में तुम्हारे हाथ से इन बरसों को खिसकने में देर नहीं लगेगी जिस तरह की जिस तरह किसी समुद्र के किनारे गर्मी से झुलस्ते दिन में तुम्हारे हाथ से रेत के कण फिसलते चले जाते हैं तुम चमकने के लिए ही बने हो और तुम्हारी प्रतिभा को सामने आना ही चाहिए जीवन में केवल एक ही असफलता है और वो असफलता है कि आपने प्रयास ही नहीं किया जीवन के जीवन की सबसे बड़ी असफलता यही है कि आप अपने जीवन का बड़ा खेल खेलना ही खेलना ही नहीं चाहते या उन स्थानों पर कदम तक नहीं रखना चाहते जिनसे आप भयभीत हो जाते हैं जूलियन मैं सहमत हूं मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं मुझे अब मुझे अब तक जी गए जीवन पर बहुत पछतावा है अपने प्रति उदार बनो हम अपनी भूलों से ही सीखते हैं कहते हैं ना अनुभव से अच्छे निर्णय लेने की क्षमता आती है अनुभव तब आता है जब आप गलतियां करते हैं और गलतियां तभी होती हैं जब आपकी निर्णय क्षमता अच्छी नहीं होती तो तुमने भी कुछ गलतियां की अब अपने आप को माफ करो और आगे बढ़ो आगे बढ़ जाओ अतीत एक कब्र है और अपना पूरा जीवन एक कब्र में बिताने की कोई तुक नहीं बनती हर अंत एक नए आरंभ का प्रतीक है यह यूं कहें कि अगर आप पीछे का दृश्य दिखाने वाले शीशे की ओर ही ताकते रहे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते जैसा कि सिसरो ने कहा बुद्धिमान व्यक्तियों की आत्माएं अपने अस्तित्व के भावी रूप को देखती हैं उन उनके कभी विचार शाश्वतता की और ही केंद्रित होते हैं आपको अपने भूलो से स, सबक लेने लेते हुए विवेक की नींव रखनी होगी आपको सौ दायित्व तथा आत्म क्षमा के बीच मेल करना होगा भयभीत होकर एक जगह टिकने के बजाय निरंतर आगे जाना होगा क्योंकि आपके महानतम डर के उस ओर ही आपका महानतम जीवन आपके इंतजार में है यदि आप अपने डर की इस दीवार को पार नहीं करते तो आप कभी भी अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते आपके डर के उस ओर ही आपकी आजादी बसी है आप अक्सर कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि अधिकतर लोग भयभीत ही होते हैं मुझे कोई अंदाजा नहीं है मैंने ईमानदारी से जवाब दिया शायद कुछ माह में एक बार अगर तुम नियमित रूप से इस भय को अनुभव नहीं कर पाते तो तुम एक सुरक्षित बंदरगाह पर अपने ही किनारे से चिपके बैठे हो तुम बैठे हो क्या तुम जानते हो कि कोलंबस नई दुनिया तक कैसे आया जूलियन ने अपने पं से पूछा नहीं जूलियन मैं नहीं जानता मैं इतिहास तो पढ़ता था पर मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं है वह प्रीपेंडिकुलर तरीके से आया आ गया था तरीके से गया था जूलियन ने अपने सुघड़ हाथों को आगे लाते हुए टी की आकृति बनाई इस बात से आपका क्या तात्पर्य है कोलंबस से पूर्व सभी रोमांसप्रिय नाविक किसी नए स्थान की तलाश में केवल किनारों के आसपास ही घूमते रहे पानी में यात्रा करने का सही करने का वही तरीका स्वीकारले था कोलंबस ने सबसे अलग जाने का साहस दिखाया उसने वो करने से इंकार कर दिया जो कि दूसरे करते आ रहे थे उसने एक खतरा मोल लिया वो किनारे से टी के आकार में सीधा समुद्र की ओर चला क्योंकि उसने ज्ञात को छोड़कर अज्ञात से कुछ खोज निकाला इसलिए आज उसकी गिनती हमारे महानतम हीरोज में होती है मेरे दोस्त नायक क्रांतिकारी होते हैं मानव जाति की सारी प्रगति उन्हीं लोगों के हाथों हुई है जिन्होंने दूसरों की तरह सोचने से सोचने महसूस करने वो काम करने से इंकार कर दिया था जब जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि वे एक आदमी को चांद पर भेजने के लिए कड़ा परिश्रम करेंगे तो वे एक क्रांतिकारी के शब्द थे एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने भीड़ का हिस्सा बनकर छोटे स्तर पर खेलने से इंकार कर दिया था महात्मा गांधी की देश को आजाद कराने की कल्पना एक क्रांतिकारी कल्पना थी जिसने अपने भय भहे से भयभीत होने से इंकार कर दिया था मदर टेरेसा कोलकाता को गरीबी कि सिकंदर से छुड़ाना चाहती थी यह उस क्रांतिकारी का आदर्श था जिसने उन लोगों की बातें सुनने से इंकार कर दिया था जो चीख-चीख कर कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता और न ही ऐसा किया जा, जाना चाहिए जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने खूबसूरत शब्दों में यह बात कही है तर्कशील व्यक्ति स्वयं को संसार के अनुकूल संसार के अनुकूल ढालता है और गैर तर्कशील संसार को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है इसीलिए संसार की प्रगति उस पर ही निर्भर करती है सारी प्रगति उन्हीं लोगों के माध्यम से आई जिन्होंने अपने दिल की सुनी और भीड़ के पीछे चलने की बजाय अपनी राह खुद बनाई सारी प्रगति खतरों के खिलाड़ियों की, की बदौलत है यह वही स्त्री और पुरुष थे जिन्होंने उन राहों पर चलने का साहस दिखाया जहां जाने से वे डरते थे जूलियन बिल्कुल सही कहा इस संसार में सारी प्रगति वो तरक्की आग के आव... आग के आविष्कार से लेकर व्यक्तिगत कंप्यूटर के निर्माण तक उन सभी लोगों के माध्यम से आई है जिनके पास भीड़ को न कारने का साहस था और जो वही करने का साहस रखते थे जो उन्हें सही लगता था फिर भले ही ऐसा करने से उन्हें अनिश्चितता वो आंतरिक भय का सामना ही क्यों न क्यों न करना पड़ पड़ा हो खतरा मोल लेने से भय तो उत्पन्न होता ही है दोस्त पर यही तो सबसे अधिक जीवंत रहने का तरीका भी है मेरा तो यही मानना है कि जब हम कोई खतरा मोल लेते हैं तो सबसे अधिक जीवंत तभी होते हैं जब हम अपने जीवन के अज्ञात की ओर बढ़ते हैं और जीवंतता अपने चरम पर होती है बड़े खतरे बड़े ज... बड़ा जीवन छोटे खतरे छोटा जीवन मैं तो जीवन को इसी रूप में देखता हूं अगर जीवन को महान रूप में देखना चाहते हो तो महान खतरे उठाना भी सीखना होगा अगर मोती पाने हो तो गोताखोर को गहरे पानी में उतरना ही होता है उसे ऐसे स्थानों पर जाना होता है जहां जाने के बारे में कभी वीरू लोग सोच तक नहीं सकते वाह बढ़िया मिसाल जब आप किसी से कुछ ऐसा मांगते हैं जो आपने कभी नहीं मांगा और उस समय आपका दिल जिस तेजी से धड़कता है वही जीवंतता है जब आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और उसके विचार मात्र से ही पेट में खलबली होने लगती है तो उस समय आप पूरी तरह से जीवंत होते हैं जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपने कभी नहीं किया पर आप मन ही मन जानते हैं कि यह आपके जीवन को बेहतर और समृद्ध बना सकता है तो उस समय आप पूरी तरह से जीवंत होते हैं महान हाई वायर वॉकर पापा वलन ने अपने निरक्षण के बाद बहुत खूबसूरती से इसे व्यक्त किया है जीवन जीवन तो केवल वायर पर ही है बाकी तो केवल प्रतीक्षा है जूलियन उसी उत्साह के साथ जारी थे जो हमारे वर्तमान जगत में तो दुर्लभ होता जा रहा है तो मुझे अपने लाइफ कोच के रूप में देखो सभी होशियार व्यवसायी के पास कोच होते हैं जो उन्हें अपने जो उन्हें, उन्हें उनके मनचाहे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं हर संभ्रांत खिलाड़ी के पास एक कोच होता है जो उसे उसकी श्रेष्ठतम सीमा तक प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है इस जीवन रूपी खेल में तुम भी एक खिलाड़ी हो और तुम्हें भी यहां बेहतर प्रदर्शन के लिए एक कोच की आवश्यकता है जो तुम्हें प्रेरित कर सके तुम्हारा साथी बन सके और तुम्हें तुम्हारे लिए तय नियति की ओर अग्रसर कर सके मैं जानता था कि आज तुम सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए यहां आओगे सेमिनार करने वाला लड़का भी बहुत अच्छा बोला वैसे उम्मीद करता हूं कि मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए जो तरीका अपनाया उससे तुम भयभीत नहीं हुए होंगे अरे नहीं जूलियन ऐसी कोई बात नहीं मैंने झूठ बोला दरअसल मैं चाहता हूं कि मैं जिन लोगों के साथ काम करूं उनमें खतरा मोल लेने की क्षमता होनी चाहिए हमारे पास जीवन के हर कदम के साथ कुछ ना कुछ चुनाव होते हैं हम उन सभी बातों का सामना कर सकते हैं जिनका हम प्रतिरोध करते हैं और इसी प्रक्रिया में हम एक इंसान के इंसान के रूप में सामने आते हैं या हम यह चुनाव भी कर सकते हैं कि अपने ही स्थान पर सिकुड़े रहें और सड़ जाएं किसी तरह से कोई कदम ना उठाएं दूसरे शब्दों में हमारे चुनाव चुनाव ही हमें सीमित या स्वतंत्र करने की क्षमता रखते हैं तो मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां रखी ताकि यह देख सकूं कि तुम उनमें कैसे पेश आते हो खैर जूलियन वैसे उम्मीद करता हूं कि मेरे जूलियन बुलाने से तुम बुरा नहीं मानोगे बेशक बिल्कुल नहीं डार आने वाले सप्ताहों में हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान लेंगे हमें सारी औपचारिकताओं को त्याग पर रखना होगा जूलियन ने एबियन ज्ञानी एबियन पानी की बोतल से पानी गटकते हुए कहा मुझे आपको अपने लाइफ कोच के रूप में पाकर बहुत प्रसन्नता होगी दरअसल मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने मुझे अपने अगली परियोजना के रूप में चुना आप ठीक कहते हैं मैं वाकई अपनी नियति को खोजने और जीवन को सार्थक रूप से जीने के लिए तैयार हूं कल मेरे साथ कुछ रहस्यमय घटना रहस्यमय घटित हुआ जिसने मुझे भीतर से सजग कर दिया मैं उसी मैं उसे अभी व्यक्त नहीं कर सकता पर सादे शब्दों में कह सकता हूं कि मैं इस तथ्य को सहारने लगा हूं कि जीवन किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है मुझे यह एहसास भी होने लगा है कि हम सबके भीतर महान होने की इतनी असीम क्षमता भरी है कि जिसके हम कल्पना तक नहीं कर सकते बिल्कुल सच कहा द Monk नहीं सॉरी बिल्कुल सच कहा जूलियन ने हमें जूलियन ने हामी भरी मैंने अपनी बात जारी रखी जूलियन मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहूंगा चाहता हूं और मेरे विचार से और भी बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कोई वास्तव में अपनी नियति की तलाश कैसे कर सकता है जूलियन ने अपने चोगे पर की गई कशीदाकारी पर हाथ फिराया उन्होंने इस तरह आंखें मूँद ली मानो किसी उच्चतम स्त्रोत के स्त्रोत से मार्गदर्शन पाना चाह रहे हों एक लंबी चुप्पी के बाद वे बोले कोई भी अपनी नियति की तलाश नहीं कर, करता डाल तुम्हारी नियति स्वयं तुम्हें तलाश लेगी केवल तभी ऐसा हो सक, सकेगा जब तुमने अपने भीतर से इसे पाने की तैयारी पूरी कर ली होगी और इसके प्रस्तुत होने पर अवसर अवसर को पाने की क्षमता पा ली होगी कार्लोस कैस्टेंडा ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है भले ही हम योद्धा हों अथवा न हों हम सबकी आंखों के सामने समय-समय पर अवसर या मौके का क्षण प्रकट होता ही रहता है एक औसत आदमी और योद्धा में क्यों इतना ही अंतर होता है कि योद्धा पूरी तरह से सजग वो सचेत रहता है वो पूरे संयम के साथ प्रतिक्षात करता है और मौके की झलक पाते ही वार करता है जबकि आम आदमी ऐसा नहीं कर पाता बिल्कुल सही कहा यही सबसे बड़ी कुंजी है अपनी नियति की तलाश करने की चिंता छोड़ दो अपने आप को जानने में कुछ समय लगाओ दुनिया के लिए जो झूठी आड़ बना रखी है उसे तोड़ फेंको और अपने पर गहराई से काम करो ताकि तुम जान सको कि तुम वास्तव में क्या हो अपने साथ संबंधों को नए सिरे से संवारने पर लोग संवारने पर केंद्रित रहो अपने गहन और सच्चे मूल्यों को पहचानो अपनी प्राथमिकताओं व वरीयताओं को पहचानो आपको उन मूल्यों को वरीयता देनी है जिन्हें आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं यह जानने का प्रयास करो कि क्या करने से तुम्हें आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त होती है वस्तुओं की प्रतिक्रियाओं के लिए बने अवचेतन ढांचों को व्यवहार लाओ ताकि उनका उपचार हो सके अपने भय और चिंता को जानो ताकि तुम उनसे उबर सको जब तुम जानने लगोगे कि तुम कौन हो तब तुम अपनी नियति को पाने का जब तुम जानने लगोगे कि तुम कौन हो तब तुम अपनी नियति को पाने का दावा कर सकते हो क्योंकि वो स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होगी जब तुम सही मायनों में यह जान लोगे कि तुम कौन हो या किस लिए हो तो तुम्हें भी अपनी आंखों के आगे आए उस क्षणिक अवसर की झलक मिल जाएगी और मेरा यकीन करो कि एक दिन ऐसा अवश्य होगा तुम उस अवसर का लाभ उठा सकोगे मुझे आपकी बात समझ आ रही है और मैं अपने अपने लिए ऐसा आन, आंतरिक कार्य करना भी चाहता हूं और अपने भीतर छिपे भय के साए से मुक्त भी होना चाहता हूं क्या तुम जानते हो कि वे भय तुम्हें कि, कि, किसी ने दिए हैं किसी ने तुम्हें उनकी शिक्षा दी है क्या आप सच कह रहे हैं बेशक जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय तुम बिल्कुल निर्भय थे अपने जन्म के समय तुम बिल्कुल संपूर्ण थे हेनरी एमएल e. ने एक बार लिखा था बचपन को स्वर्ग का आशीर्वाद है क्योंकि यह जीवन की कुर्रता जीवन की कुर्रताओं के बीच स्वर्ग के एक टुकड़े को लाता है प्रतिदिन जितने भी विशुद्ध और निर्दोष जन्म होते हैं होते रहते हैं वे हमारी विकृति प्रकृति के विरुद्ध लड़ने आते हैं बिल्कुल सही कहा जूलियन बच्चे हमारे लिए उन्नत आत्माओं के रूप में आते हैं और वे वयस्कों से भी कहीं बेहतर सबक देने की क्षमता रखते हैं मैं जानता हूं कि मैं कई बार उन सब को भुला हूं बच्चे कई प्रकार से अध्यापक की ही भूमिका निभाते हैं वे इतना अधिक जानते हैं कि हम उन्हें सब कुछ जानने का श्रेय दे सकते हैं बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा दोस्त हम नवजात बालकों के रूप में पूरी तरह से संपूर्ण होते हैं हम उसी बल से जुड़े होते हैं जिसने इस संसार को रचा है पर जब बड़े होने लगते हैं तो अपने आसपास के संसार के भय हमें जकड़ने लगते हैं हम विकृत व दूषित होने लगते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम दूसरों के आगे अच्छा बनना चाहते हैं हम चाहते हैं कि माता-पिता हमें प्यार दे वो सहारे वो हम उनके मॉडल बनते हुए उनके भय अपने पर ओढ़ लेते हैं उनके सीमित विश्वासों वो झूठी धारणाओं को अपनाते हुए हम उनके जैसा ही बनने की चेष्टा करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनका प्यार पाना चाहते हैं तुम इस पल में जो जो भी हो ये तुम्हारा असली रूप नहीं है इस संसार में आने के बाद तुमने जो कुछ लिया यह वही है इस संसार में तुमने भी तुमने जो भी भय लिए हैं यदि उनमें उनसे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें वापस जाकर अपने भय के सारे स्त्रोतों को पहचानना होगा फिर उन पर तब तक काम करना होगा जब तक कि वे तुमसे पूरी तरह से जुदा नहीं हो जाते अपने आप को जानना ताकि नियति तुम्हारे पास तुम्हारे पास सके तुम्हें अपने जीवन पर और अधिक ध्यान देते हुए उन सभी सबकों पर केंद्रित होना होगा जिन्हें सीखना बहुत आवश्यक है तुम्हें अपने प्रति थोड़ा कड़ा रुख रखते हुए कंपनी रखते हुए अपनी कहानी की जांच करनी होगी मेरी कहानी हम में से प्रत्येक भले ही अपने आप को आपको ही क्यों ना सुनाएं पर अपने लिए एक कहानी गढ़ते हैं कइयों के लिए तो यह दास्ता, दास्तान दास्तान केवल इतनी ही होती है कि उन्हें किस तरह शिकार बनाया गया वे वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उनका बचपन ऐसा ही था या वे ऐसे खराब और मा, खराब माहौल बातों के बीच ही पले-बढ़े आज संसार में बहुत बहुत से लोग पेशेवर विपदाग्रस्त हैं क्यों क्योंकि शिकार बनना आसान है इस तरह आपदा इस तरह आपको यह जिम्मेदारी नहीं लेनी होती है होती कि आपका जीवन कैसा दिखाई देगा देता है आप अपनी ओर उंगली किए बिना जीवन में हर दूसरे व्यक्ति को अपनी नाकामयाबियों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं और कभी बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते पर जब आप इस तरह के भूमिका निभाते हैं तो आप जिस पर सताने का आरोप लगाते हैं आपकी सारी ताकत उसके पास चली जाती है यह जीने के यह जीने का बहुत ही नपुंसक तरीका है बिल्कुल सही कहा मैंने मैंने अपना सिर हिलाया हिलाकर हामी दी लोग अपने लिए जो कहानियां गढ़ते हैं उनमें से एक उनमें से एक यह भी हो सकती है कि वे अपने सपनों का पीछा करने के लिए बहुत बूढ़े बूढ़े हो गए हैं इतने आकर्षक नहीं रहे कि मनचाहा साथी पा सके या ऐसा कुछ कर सके जिसे वे जाने कब से करना चाहते थे यह सब यूं ही चलता रहता है मेरा कहना यह है कि आपके लिए स... सबसे बेहतर कदम यही होगा कि आप अपने साथ संबंधों में सुधार लाएं जैसा कि आपने अपने साथ हिमालय में किया था मैंने बात काटी हां जैसा मैंने हिमालय में किया था अधिकतर लोग अपने साथ संपर्क खो देते हैं वे यह भूल जाए भूल गए हैं कि वे सही मायनों में क्या क्या हैं यह देखकर मेरा मन उदास हो जाता है हम में से प्रत्येक के भीतर महानता का डीएनए मौजूद है हमारे जींस हमारे जीवन इसलिए बनाए गए थे कि हम पूरी पूरे पूरे आनंद उत्साह स्नेह और शांति व सुंदरता के बीच जी सकें प्रसन्नता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है पर हम इसे अपने ही तरीके से लेने लगते हैं हम सामान्यता के जाल में जाल में उलझकर उलझ गए हैं हम यह मानते मानने लगे हैं कि हमारा जन्म चमत्कारों के लिए नहीं हुआ हम इसी भय के साथ बड़ी उड़ान नहीं भर भर पाते कि कहीं हमें चोट न आ जाए लोग हमें प्यार करना बंद कर देते हैं कर देते और हमारा जीवन काम का ना रहे बिल्कुल ठीक हम इसी झूठ के सहारे जीने लगते हैं कि जीने लगते हैं कि पैसे से ही सच्ची प्रसन्नता पाई जा सकती है और हम अपनी आत्म आत्माएं बेच बेच देते हैं हम हम नहीं जानते कि हम क्या बन गए हैं और हमें क्या बनने की बनने के लिए भेजा गया था हम अवचेतन रूप से ही बाहरी दुनिया की ताकत के साथ अपनी जन्मजात सिद्ध शक्ति का सौदा कर रहे हैं हम सब बस भूल गए हैं हम सही मायनों में क्या कर रहे हैं और क्या आप नहीं जानते कि आप क्या हैं और आप सही मायनों में क्या पाना चाहते हैं तो आप अपनी नियति को सामने आने पर कैसे पहचानोगे या उसका लाभ कैसे ले सकेंगे अपने आप को जानो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी नियति एक-एक दिन तुम्हारे तुम्हें खोज ही लेगी जूलियन ने एक पल के लिए अपनी अपनी जूलियन ने एक पल के लिए अपनी बात को विराम दिया अच्छा डार् हमारे पहले कोचिंग सत्र को विश्राम देने का समय हो गया है बहुत रात हो रही है और मेरे अनुसार तो तुमने एक रात के लिए बहुत अधिक उत्तेजना प्राप्त कर ली है जब उस जब हम उस कमरे में कमरे से निकलकर बरादरी की ओर जाने लगे तो जूलियन ने अपनी सुगठित बाहां से मेरे कंधों को घेर लिया जूलियन के साथ रहने से ही मेरे मन को असीम शांति मिल रही थी मैं तुमसे केवल यही चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहूंगा जिसके बारे में तुमने कभी नहीं कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा फ्रेडरिक फास्ट ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में कहा है हर व्यक्ति के भीतर एक दैत्य सोया है सोया है जब वो दैत्य जागता है तो चमत्कार घटते हैं मैं तुम्हारे साथ वही रात बांटना चाहता हूं जिन्हें मैंने हिमालय की ऊंचाइयों में पाया मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो जीवन का असली स्वाद पाने के लिए सीखना आवश्यक होता है मेरे दोस्त जीवन को एक बार खुलकर जियो मैं आपका मतलब नहीं समझा मैं तुम तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमें अपने भय और दुर्बलताओं से ऊपर उठना होगा तभी एक शानदार और उल्लेखनीय जीवन पा सकेंगे सकते हैं मेरी चोल मॉडल मॉडल ले मेरी चोल मॉडल मॉडल ले ले के शब्दों में यह बात और भी खुलकर सामने आती है यह लोग यह तुम्हारे लिए सहायक हो सकता है जूलियन ने अपने चोरी के जूलियन ने अपने चोगे की जेब जेब से मुड़ा हुआ कागज निकाला कागज निकालकर दिखाया लगता है कि उसे बहुत अधिक प्रयोग में लाया गया है उस पर लिखा था जितने भी वर्ष मैं जी रहे हूं मुझे यह विश्वास होता जा रहा है कि हम जिस प्यार को नहीं दे पाते जिन शक्तियों को प्रयोग नहीं ले पाते जिन खतरों से खेल नहीं पाते और उस दर्द से उबर नहीं पाते जो सब कुछ विनष्ट कर देता है और हमें जान लेना चाहिए कि जीवन बेरती जा रहा है जिस भी इंसान ने पूरे जीवन में एक बार भी दिल खोलकर न जिया हो उसने उससे अधिक गरीब तो कोई उसे गरीब तो कोई हो ही नहीं सकता बहुत अच्छे शब्द हैं जूलियन कृपया मेरी सहायता करो आप जो कहोगे मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं जूलियन ने एक लाइफ कोच के रूप में अपनी सेवाएं देने का जो सुनहरा अवसर मुझे दिया था उसे पहचानते हुए मैंने झट से उत्तर दिया मैं अपने व्यवसायिक मित्रों से अनेक बार लाइफ कोच के मतलब के बारे में सुन चुका था औरों ने अपने औरों ने अपने आपको भागे साली माना कि जुलियन ने मेरे जीवन के इस मोड पर मेरे जीवन में कदम रखा था मेरे रुपांतरण में कितना समय लगे गए या व्यक्तिगत रूपांतरण कोई दौड़ नहीं होता दरअसल कई बार आप बदलने की जितनी अधिक कोशिश करते हैं उसमें उतना ही अधिक समय लग जाता है तो अधिकतर लोग आत्म अन्वेषण की इस प्रक्रिया इस प्रक्रियाओं को बहुत तेजी से पूरा करना चाहते हैं वे चाहते हैं कि उन्हें तीव्र गति से आरोग्य प्राप्त हो जाए वे एक, एक के बाद एक पुस्तकें पढ़ते चले जाते हैं वे एक के बाद एक गाइड गाइड के पास जाते हैं सेमिनारों में हिस्सा लेते हैं वे उन सभी बड़े सवालों के जवाब पाना चाहते हैं जिनसे वे जूझ रहे हैं परंतु जो व्यक्ति भय के सीमाएं भय के साए में जीता है वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूपांतरण की इस प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाता सचमुच हमारी सभ्य सभ्यता में तो कोई प्रक्रिया जितनी तेजी से घटेगी उतनी ही बेहतर मानी जाएगी और जूलियन और Julien द्वारा इस धारणा को नकारने से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस तरह उनके गैर पारंपरिक दर्शन के आसपास छाया कोहरा भी और भी गहरा था विश्वास रखो हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा समय प्रकृति द्वारा तय किए गए समय से मेल न खाए कर रहा हूं इस प्रक्रिया को सहज भाव से पूरा होने दे होने दो तुम इसलिए नहीं बने हो बने कि तुम्हें सारे जवाब मिलने ही चाहिए कम से कम अभी तो ऐसा नहीं है जब तुम किसी एक खास सबक और शिक्षा के लिए तैयार हो हो जाओगे तो वह अपने आप अपने आप सामने आएगा अगर तुम्हें किसी फिल्म में आने वाले रोचक उतार-चढ़ाव की जानकारी पहले ही दे दी जाए तो उसे देखने का आनंद आता जा, जाता रहेगा मेरे दोस्त तुम्हारा जीवन किसी थ्रिलर की थ्रिलर की तरह है आधा मजा तो इसकी इसी में है कि तुम किस तुम नहीं जानते कि इसके बाद क्या होने वाला है जीवन बहुत ही सरल है यहां सब कुछ निरंतर बदलता है, रहता है तुम्हारे हिसाब से जो बदलाव आना चाहिए यह आवश्यक नहीं कि ऐसा ही होगा यही तो इस सारी प्रक्रिया का असली आनंद है यह भी अपने आप में किसी उपहार से कम नहीं आप कहना क्या चाहते हैं जीवन के उद्देश्य का एक भाग तो यही है कि आप यह तस यह स्वीकारें कि यह सब एक रहस्य है आपकी यात्रा का एक अंश यह भी है कि अगर कुछ आपके अनुसार न चल रहा हो तो आपको उसके भय से मुक्त हो, होना होगा जीवन कभी आपके सोचे हुए रास्ते पर नहीं चलता एक बार यह बात समझ आने पर इसके रोमांच का सहज भाव से आनंद लिया जा सकता है जरा मुड़कर अपने बीते हुए जीवन का जैसा लें क्या वो बिल्कुल वैसा ही है वैसा ही रहा जैसा कि आपने योजना बनाई थी मैंने पिछले कुछ सप्ताह में कई बार इस विषय में सोचा और पाया कि मैं कभी इसे इस रूप में पाने की कल्पना तक नहीं की थी बिल्कुल ठीक प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होता है और अगर तुम मेरे प्रश्न पर देर तक वो गहराई से विचार करोगे तो मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम यह जान लोगे कि भले ही तुमने जीवन में कुछ बुरे पलों की कामना नहीं की थी पर ऐसा ऐसा ही कुछ तुम्हारे जीवन में आए अच्छे क्षणों के लिए भी कहा जा सकता है हां जूलियन यह तो बिल्कुल सच है यह समय मैं एक बुरे दौर से गुजर रहा हूं पर ईमानदारी से कुछ पर ईमानदारी से कहूं तो मैं स्वीकार करूंगा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी सफलता मिलेगी बिल्कुल अनपेक्षित अनपेक्षित रूप से बहुत सी चीजें सामने आई बिल्कुल ठीक सब यही है कि कोई भी जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता या इसके विशाल ढांचे को जान नहीं सकता पर मेरा विश्वास करो इस इसे संपूर्णता के साथ पाया जा सकता है यहां तक कि तुम इस समय भी अपने तुम इस समय भी जो अनुभव कर रहे हो भविष्य में मुड़कर पाओगे कि यह क्षण भी तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाने के लिए कितने उपयोगी रहे सचमुच बिल्कुल सच, सच डार्क बहुत से लोग इस तथ्य को पचा नहीं पाते कि उनके लक्ष्य वो योजनाएं उनके इच्छा अनुसार फलिवुध नहीं होंगे इस तरह की सोच वाले लोग जीवन को अपने बस में रखना चाहते हैं जीवन को बस में रखने की प्रवृत्ति के पीछे ही उनका भय छिपा होता है ये लोग कुदरत के तरीकों पर विश्वास नहीं करते नहीं रखते ये लोग सृष्टि के उस कर्ता के प्रति प्रेम में भी विश्वास नहीं रखते जिसने उन्हें रचा है हां योजनाएं बनाओ वो लक्ष्य तय करो कठिन परिश्रम करो वो सब कुछ पा लो ये एक तर्कशील व्यक्ति की धारणा होती है काफी हद तक यह उनके लिए सहायक भी होती है पर आपको अपनी योजनाओं और लक्ष्यों पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली रखनी चाहिए प्राय ब्रह्मांड आपको अन अनपेक्षित पैकेट में ही खजाना भेज दे भेजता है और जिसे अपने लिए अच्छा मानते हैं उसे कम कर थामने में आप इतना व्यस्त होते व्यस्त रहते हैं कि उसे अपेक्षा उपेक्षित कर जाते हैं जो आपके लिए कहीं बेहतर था मैंने तो आज तक ऐसी बातें पहले कहीं नहीं सुनी भारत के सन्यासी तो वाकई बहुत ही अद्भुत लोग होते होंगे मेरे दोस्त यह तो कुछ भी नहीं है मैं तो अपनी बात पर वापस आता हूं जूलियन ने अपनी बात पर वापस आते हुए कहा नियति के पथ को नियंत्रित करने की इच्छा का दमन करो क्योंकि भले ही तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो क्यों ना कर लो तुम ऐसा नहीं कर सकते बेशक तुम्हारे चुनाव विवेकपूर्ण हो सकते हैं और उनसे प्रभाव भी पड़ेगा परंतु अंततः तुम नियंत्रण में नहीं हो यह मनुष्य बहुत ही दंभी होते हैं हमें लगता है कि हम इस ब्रह्मांड से भी कहीं अधिक बुद्धिमान हैं इस ब्रह्मांड ने सूर्यास्त व इंद्रधनुष जैसे रचे हैं इसी ब्रह्मांड ने चांद और सितारे रचे हैं हमें लगता है कि इस सारी सृष्टि और हमारे सर्जक की तुलना में हम अपने बारे में कहीं बेहतर जानते हैं यह बात तो सोचने से ही हास्यास्पद जान पड़ती है हमारे भीतर विश्वास का कितना अभाव है यह सब हमारे भय की देन है मैं यह बात को समझने लगा हूं सही कहा वही वो पहला कारक है जिसके कारण लोग एक अच्छा विशाल वो प्रामाणिक जीवन व्यतीत नहीं कर पाते मैं तुम्हारे मूल प्रश्न पर वापस आता हूं कि इस रूपांतरण में कितना समय लगेगा मैं यह दोहराना चाहूंगा चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूपांतरण कोई दौड़ नहीं कि तुमने सबसे पहले फिनिश लाइन पर जाना है यह तो एक प्रक्रिया है मैं तुम्हारे भीतर गहराइयों तक जिन सबक या पाठों को पहुंचाना चाहता हूं उन्हें समाहित करने के लिए तुम्हें अपना समय देना होगा जब तुम किसी निश्चित सबक के लिए प्रस्तुत होगे तो तुम्हें एक संपूर्ण अनुभव या व्यक्ति प्रमाण होगा जो तुम्हारे लिए उस सबक को सीखने का अवसर प्रदान करेगा और जब तुम जब तुम वह सबक पा लोगे पा लो तो तुम्हें समय की परवाह न करते हुए उसे अपने भीतर हमेशा के लिए संजोना होगा इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए यह एक बहुत ही मधुर यात्रा है विश्वास करो जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम जहां भी हो तुम्हें सही मायनों में वही होना है अच्छा मैं यह पकड़ को ढीली करने की कोशिश करूंगा मैं देख सकता हूं कि यह कोई दौड़ नहीं है मैं अपने रूपांतरण को ऑर्गेनिक प्रक्रिया से निकलने न, निकलने दूंगा जूलियन जूलियन मुझे यह उस लंबे बरामदे से होते हुए ऑडिटोरियम की ओर ले जाए उन्होंने सीमेंट के फर्श पर सोने का एक खाली कैन देखा जिसे किसी ने यूं ही बनका दिया था उन्होंने उसे उठा लिया वे बोले हर छोटे से छोटा काम भी मायने रखता है मैं समझ समझ नहीं सका कि वे कहना क्या चाहते थे पर मैं शांत रहा आने वाले सप्ताह वह महीनों में मैं तुम्हारे साथ चरणीय प्रक्रिया बांटूंगा और तुम्हें उस संपूर्णता तक ले, जा, ले जाएंगे जो नवजात अवस्था में तुम अपने साथ लाए ठीक यह प्रक्रिया तुम्हारे भीतर के उन्नत वो जागृत स्वरूप को बाहर लाएगी पर धैर्य रखना यदि तुमने संपूर्ण निष्कर्श तक इसका पालन किया तो तुम एक मनुष्य के रूप में प्रबुद्धता और प्रबुद्धता का आनंद ले सकोगे प्रबोध वाह मैंने उस भावी आनंद उत्साह को अनुभव करते हुए कहा डार तुम्हें इस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होना होगा तुम्हें आत्मजागरण के सात चरणे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरे साहस के साथ कदम बढ़ाना होगा और अपने आंतरिक रूप में बदलाव लाने के लिए कार्य करना होगा कृपया यह जान लो कि इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर तुम्हारे पास एक चुनाव होगा जब भी मनुष्य को अपनी नियति को पहचानना होता है तो उनके सामने चुनाव आते हैं तुम चाहो तो अपनी उस वृद्धि को गले से लगा सकते हो या उसे उस कतराकर निकल सकते हो और अगर तुमने वृद्धि करते हुए अपने भय की दिशा में आगे जाने का निर्णय लिया तो तुम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महानता के उन्नत से उन्नत शिखर पर पहुंचते चले जाओगे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि वाकई यह जीवन क्या है तुम उन सार्वजनिक तथ्यों और प्राकृतिक नियमों को जानने लगोगे जो इस संसार के शासन को चलाती है संचालित चा, करते हैं जब तुम एक बार इन्हें जान जाओगे तो तुम स्वयं को इनके साथ रखने का निर्णय ले सकते हो और जब तुम स्वयं को संसार को चलाने वाले प्राकृतिक नियमों के अनुकूल बना लेते हो तो तुम्हारा जीवन स्वचालित रूप से काम करने लगता है तुम सच तो सच को तलाशने तलाशने लगते हो तुम यह जानने लगते हो कि तुम सही मायनों में क्या हो तुम अपनी निजी बुद्धिमत्ता तथा अपने जीवन के सार में छिपी असीम संभावनाओं को पा लेते हो तभी तुम्हारा जीवन एक जादू बन जाता है जूलियन क्या इसके लिए मुझे कोई कीमत अदा करनी होगी जब हम ऑडिटोरियम से निकले तो मैंने जूलियन से पूछा मैंने सुना है कि व्यक्तिगत कोचिंग बहुत महंगी होती है बिल्कुल नहीं मेरी सेवाएं निशुल्क हैं बस मुझे समय समय पर केलों की आपूर्ति करते रहना जूलियन ने चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी साथ रखा सच कहूं तो मैं एक अभियान पर निकला हूं जहां मैं लोगों को उनकी सच्ची क्षमता का एहसास दिलाना चाहता हूं यदि मुझे अपने किसी जानकार की मदद करने का अवसर मिलता है तो यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा मैं इस अद्भुत ग्रह पर जीने के लिए निस्वार्थ सेवा के रूप में भाड़ा चुका रहा हूं मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि एक पूरी तरह से सक्रिय व जागरूक मनुष्य कैसा होता है इस समय संसार जिस दिशा में है उसे देखकर मेरे दिल में ठेस लगती है जूलियन ठेस लगती है मैंने जूलियन को देखा वे चलते-चलते थम गए थे और उनकी आंखें भर आई थी यह वो स्थान है जहां लोग सपने देखना भूल गए हैं मैं लोगों को मदद करना चाहता हूं कि वे फिर से सपने देखने लगें अगर सारी मनुष्य जाति सपने देखने वालों के एक बड़े दल के रूप में सामने आ जाए तो ये सपने ये अपने आप में कितनी अद्भुत बात होगी कल्पना करो कि तब हमारा संसार कैसा दिखेगा उस विरासत की कल्पना करो जिसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जा सकते हैं मैं लोगों को मदद करना चाहता हूं कि वे फिर से विश्वास करना सीखें और मैं सही मायनों में जीना सिखाना चाहता हूं तो मेरे दोस्त तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हारी सेवा करके मुझे आनंद मिलेगा यदि तुम्हें मेरे ऐसा मेरे ऐसा कहने से बुरा ना लगे तो मैं एक अनुचर नेता हूं दूसरों दूसरों को कुछ देने से मुझे असीम प्रसन्नता का अनुभव होता है यह सब किसी पुरस्कार से कहीं अधिक है जूलियन ने कहा जूलियन मैं एहसानमंद हूं मैं उस व्यक्ति के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हुए कहा जो मुझे मदद करने के लिए इस करने के लिए इतना उत, उत्सुक था हमारी सभ्यता में प्राय कर्तव्य शब्द को गलत अर्थ में ले लिया जाता है कई लोग इसे पसंद नहीं करते और उन्हें लगता है कि यह उन्हें उनके वर्तमान में जीने से रोक देगा मेरे लिए कर्तव्य शब्द प्रसन्नता और स्वतंत्रता का प्रतीक है महान भारतीय कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने मुझसे कहीं खूबसूरत शब्दों में इसे प्रकट किया है मैं सोया और सपने में पाया कि जीवन आनंद था और जब मैं जागा तो पाया कि जीवन एक कर्तव्य था और जब मैं काम पर गया तो क्या मैंने पाया कि कर्तव्य आनंद भी हो सकता है मेरी नियति यही है कि मैं दूसरों की सेवा करूं और मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है जिस काम को करने के लिए मैं इस ग्रह पर आया हूं उसे करना मेरे लिए किसी परम प्रसन्नता वो परमानंद से कम नहीं है वुड्रो विल्सन ने इसके निरीक्षण के बाद कहा है आप यहां केवल आजीविका कमाने के लिए नहीं आए हैं आप यहां इसलिए आए हैं इसलिए हैं ताकि संसार को एक महान नजरिए आशा की महान किरण तथा उपलब्धि के साथ जीने के योग्य बना सके आप यहां संसार को समृद्ध बनाने आए हैं और अगर आप इस काम से चुके तो स्वयं ही अभावग्रस्त होंगे ठीक है जूलियन मैं एक अच्छा छात्र बनने का वादा करता हूं मैं आपकी विवेक बुद्धि को ध्यान से सुनूंगा मैं वादा करता हूं कि उन सभी बदलावों को लाने की कोशिश करूंगा जिनके लिए आप सलाह देंगे मुझे तलाशने के लिए आभार बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज शाम के बाद से मेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा कि पहले हुआ करता था मेरे दोस्त तुमने बिल्कुल सही कहा मुझे कल सुबह क्यू होटल में मिलना हम अपना पहला सबक वहीं से आरंभ करेंगे वो तो मेरे ही होटलों में से एक है मैं हंस दिया मैं जानता हूं मैं वही रह रहा हूं जैसा कि मैंने कहा कि एक सांसारिक रूप से सुंदर जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है बस जो भी है उसे अपने पर हावी मत होने दो यह जानकर अच्छा लगा अगर मुझे अपने परिश्रम से कमाई हर चीज का त्याग करना होता तो संभवत यह जागरण इतना आनंददाई न हो पाता इनमें इन में से कुछ चीजें मुझे बहुत आनंद देती हैं जैसे मेरी सेल बोट मुझे गर्मी के मौसम में उसके साथ पानी में जाना बहुत अच्छा बहुत भाता है कुछ देर पहले तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आप कहेंगे कि अगर मुझे प्रबुद्ध होना है तो अपना सब कुछ बेचकर किसी पर्वत के एकांत में जाकर रहना होगा मेरा मानना है कि कई मायनों में वो भी एक बचाव ही हो सकता है आपको किसी पर्वत के एकांत पर जाकर कुछ मायनों तक शांति भी मिल सकती है क्योंकि वहां कोई भी आपके बटन दबाने वाला या आपकी शांति भंग करने वाला नहीं होता मैं उस भिक्षु की कथा कत, नहीं भूल सकता जिसने पूरे 7 साल शांत एकांत स्थल में बिताए थे वह तिब्बत के किसी मठ में रह रहा था वह प्राय महीनों तक मौन में चला जाता था चला जाता ताकि अप, अपने मन को स्थिर रखते हुए उसकी अशुद्धियों से मुक्त हो सके एक समय आया जब उसे लगा कि वो प्रबोद की अवस्था तक आ गया आ गया था तो क्या तुम जानते हो कि उसने क्या किया मुझे बताओ वो न्यूयॉर्क शहर में लौट आया जब वो लौटा तो उस महानगर में अपने लिए कुछ खरीदारी करने निकला कुछ ही मिनटों में वह तनाव से घिर गया तेजी से बजते हॉर्न भारी भीड़ और उसके आसपास की गति ने उसे भयभीत कर दिया जब वह किसी परुद्ध की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था मैं यह नहीं कहता कि शांत वह एकांत वातावरण का कोई महत्व नहीं होता अपने आप से जुड़ने के लिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता महान दार्शनिक खलील जिब्रान ने एक बार लिखा था मुख जो भी कहता है उससे महान वो शुद्ध सदा मौन होता है मौन हमारी आत्मा को उजागर करता है हमारे हृदय से धीमे शब्दों में बतियाता है और उन्हें एक साथ ले जाता है मौन हमें हमसे ही दूर कर देता है हम आत्मा के समीप होने लगते हैं और स्वर्ग के और पास हो जाते हैं बहुत बहुत, बहुत सुंदर सप्त है मैं जूलियन द्वारा सुनाए जा रहे शब्दों का पूरा आनंद ले रहा था तो अगर जीवन की सारी संभावनाओं से जुड़ना है तो शांति व मौन को नकारा तो नहीं जा सकता परंतु यदि आप शहर के बीचोंबीच स्वयं को प्रबुद्ध पाने के लिए तैयार कर सकते हैं तो यह कई मायनों में एक बड़ी चुनौती होगी जिसका मान जिसका सामना करने के लिए बहुत सहारा बहुत साहस चाहिए आप जहां हैं वहीं आंतरिक शांति पा लेना ही कहीं बड़ी प्रज्ञा होगी उन भिक्षुओं के बारे में बताएं जिनसे आप मिले थे यदि वे न्यूयॉर्क में होते तो कैसे पेश आते वे भिक्षु शिवान शिवन के संत कहलाते हैं वे बहुत बहुत कम लोग ही उन्हें आज तक तलाश सके हैं क्योंकि वे बहुत एकांत में रहते हैं और हिमालय के एक निश्चित दुर्लभ इलाके में इनका वास है और तुम्हें पता होना चाहिए कि वे भिक्षु सही मायनों में प्रबुद्ध जीव हैं उन्हें संसार में किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में खड़ा कर कर दो और मैं वादा करता हूं कि वे सहज भाव से हाव के साथ उसी तरह स्थिर मन दिखाई देंगे यह संत जादूई लोगों से कुछ कम नहीं थे मैं जानता हूं कि मैं कभी उन उन जैसे लोगों से दोबारा नहीं मिल सकूंगा जूलियन ने फर्श को ताकते हुए कहा शायद वह उन्हें बहुत याद करता था आप कल सुबह क्यों मैं मुझसे मिलते मुझसे मिलने मुच से कितने बजे मिलना चाहेंगे मैंने सादगी से पूछा 5 बजे क्या आप मजाक कर रहे हैं दोस्त क्या मेरी क्या ऐसी बात में भी मजाक होगा अगर मुझे अगर तुम्हें किसी भिक्षु की प्रज्ञा चाहिए तो उसकी तरह ही पेश आना होगा संतों को मानना है कि सुबह के प्रारंभिक चरण में कुछ रहस्यमय विशेषताएं होती हैं जो कुछ सीखने और गहराई से मनन करने के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करती है यह संत कहते ही जूलियन आगे आए और मुझे छोटी सी गल्बाही देने के बाद आगे चल दिए उनका चोगा हवा में लहरा रहा था मैं वहीं उसी मौन के बीच कुछ देर खड़ा रहा मैं हिल तक नहीं सका था मैं अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा नहीं कर पा रहा था जिस समय मैंने यह मान लिया था कि मैं अभी अपने सवालों के जवाब नहीं पा सकूंगा ठीक उसी समय मेरे जीवन में एक सद्गुरु प्रकट हो गए थे ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो पाया कि किसी का चमड़े का बटुआ वहां गिरा हुआ था मैंने उसे उठा लिया ताकि उसे किसी सिक्योरिटी वाले कोई या नाइट गार्ड को दे दूं दे सकूं फिर कौतूहल हावी हुआ तो मैं उसे उसके भीतर का सामान देखने से खुद को रोक नहीं पाया उसमें कोई पैसा क्रेडिट कार्ड या ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे मालिक की पहचान हो, हो जाती हो पाती बटुए में केवल एक ही वस्तु दिखाई दी उसके भीतर एक लेख की प्रतिलिपि थी जो हमारे स्थानीय समाचार पत्र द्वारा जूलियनो उसके रोमांसकों रोमांसों के बारे में लिखा गया था मैं उसे बाहर निकालकर घूरने लगा जूलियन निश्चित रूप से इसे मेरे लिए छोड़ गए हैं लेख की अंतिम दो पंक्तियों को लाल स्याही से रंगा गया था लिखा था जूलियन मेंटल जिस भिक्षु ने अपनी फरारी बेज दी वे विश्वास रखते हैं कि मनुष्य की आत्मा तथा प्रवृत्ति इस संसार का कल्याण करने के लिए उपयुक्त हो सकती है वे उन सत्यों को प्रकट करने के लिए सामने आए हैं जिन पर एक सुंदर जीवन सुंदर जीवन रचा जा सकता है और अगर आप भाग्यशाली रहें तो आप उनके अगले छात्र भी हो सकते हैं मैंने लेcko मोड़ा और शर्ट की अगली जेब में अपने हृदय के पास रख लिया धन्यवाद बीटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में